श्री रणछोड़ा राम जी जुजाराम जी श्री अर्जुन राम जी तगाराम जी पधारे पूज्य महाराज जी के करकमलों से प्रतीक रूप में ग्वाल वालों का सत्कार हुआ आप सब लोग भी गो माता की और गोपाल प्रभु की जय घोष करके भाव से सभी ग्वाल मंडली का सत्कार करें बोलिए गो माता की गोपाल कृष्ण भगवान जै। की जय कुछ घोषणाएं तेरह हजार दो सौ रूपए श्री भूर सिंह जी राजपुरोहित सेवा निवृत्त हजार दो सौ रूपये स्वर्गीय मूलजी मूलजी ओडवाडा हस्ते बहुत बहुत आभार ग्यारह हजार रूपये श्री रावल मीठा लाल जी भोपाल जी कैलाश नगर बहुत बहुत सभी का आभार परम पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं इन कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा वे पधारें और परम पूज्य संतों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें श्री राकेश जी बीडियो साहब श्रीमान राकेश जी बीडियो साहब श्री बिजला जी चौधरी श्री हरीश जी गुप्ता तीनों पधारे और परम पूज्य अमेरिका से पधारे हुए परम पूज्य सदा शिवनाथ जी महाराज हवाई प्रांत अमेरिका का तिलक साहित्य और दुपट्टा बैंक कर आशीर्वाद प्राप्त करें जगसीराम जी कोली विधायक रेवदर पधारे हैं आपका हार्दिक स्वागत और आपसे निवेदन करूंगा परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में पदार कर आशीर्वाद प्राप्त करें और पुष्प अर्पित करें श्री जगसीराम जी कोली रेवदर विधायक जी श्री जगसी राम जी रेवधर श्री राकेश जी बीडियो साहब श्री बिजला जी चौधरी श्री हरीश जी गुप्ता परम पूज्य सिद्ध सदाशिवनाथ जी महाराज हवाई प्रांत का तिलक साहित्य और दुपट्टा भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो श्री मिशन सिंह जी सातु श्री द्वारका जी मारू श्री श्याम जी बजाज श्री संदीप जी पोदार, शांति स्वरूप जी ये सभी लोग तैयार हैं मंच के पास में श्री बिशन सिंह जी साथू श्री द्वारका जी मारू सूरत और श्री श्याम जी बजाज सूरत तीनों से निवेदन करूंगा वे पधारे और परम पूज्य श्री योगीनाथ जी महाराज हवाई प्रांत अमेरिका के सरी चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करें श्री विशन सिंह जी द्वारका जी और श्याम जी पधारे श्री विशन सिंह जी साधु श्री द्वारकाजी सूरत और श्री श्याम जी बजाज सूरत स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के सरी चरणों में निवेदन करेंगे श्री संदीप जी पोदार सूरत श्री शांति स्वरूप गुप्ता जी जयपुर मावजी भाई श्याम जी वेद जी पथमेड़ा और हीरा लाल जी दातराई कृपया पधारे और परम पूज्य प्रज्ञानंद जी महाराज के सरी चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें थोड़ी कार्यकर्ताओं से निवेदन शीघ्रता करें जिनके नाम उच्चारित हो रहे हैं वो शीघ्रति शीघ्र मंच पर पधार कर परम पूज्य प्रज्ञानंद जी महाराज अगले कड़ी में श्री रामनारायण जी नासिक भरत ठक्कर अशोक जी अध्यापक ढूंगरी हीरालाल जी बागरा और मंगल सिंह जी मैसूर आप सभी तैयार रहे भरत भाई प्रजापत परम पूज्य त्रमकेश्वर जी महाराज का ये सभी बंधु आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जिनका नाम उच्चारित हो गया जल्दी से जल्दी श्री रामनारायण जी भरत भाई ठक्कर अशोक जी हीरा जी मंगल सिंह जी अर्जुन सिंह जी साधु अहमदाबाद परम पुज्य त्रमकेश्वर जी महाराज का अशोक जी अशोक जी अध्यापक जी, बागरा, मंगल सिंह जी अर्जुन सिंह जी किशोर दास जी महाराज उत्तराखंड आपके श्री चरणों में वंदन करेंगे श्री त्रिलोक जी स्वामी सूरत श्री बाबूलाल जी मानधना श्री उदाराम जी पथमेड़ा श्री मनसाराम जी बालोत्री जाट श्री जालम सिंह जी छोटी विरोल ये जिनके नाम उच्चारित हुए वे शीघ्र पधारे और परम पूज्य उत्तराखंड से पधारे हुए महाराज जी के श्री चरणों में वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें के नाम उच्चारित हुए हैं वे सभी लोग पधारे हैं त्रिलोक जी बाबूलाल जी उदाराम जी मनसाराम जी लक्ष्मण जी जालम सिंह और उत्तराखंड से पधारे हुए परम पूजी स्वामी जी से आशीर्वाद एक घोषणा ग्यारह हजार रूपए फौज सिंह जी छोक सिंह जी श्री महेंद्र सिंह जी जालम सिंह जी की तरफ से ग्यारह हजार और एक ट्रॉली चारा बहुत बहुत आभार सिंह जी मेघ लानिया में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें जो जिनके नाम उच्चारित हुए हैं उनसे निवेदन कि वे पीठ पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर लें जिन बंधुओं के नाम उच्चारित हुए हैं और कार्यकर्ता परम पूज्य जो द्वाराचार्य जी महाराज व्यासपीठ पर बिराज हैं उनके शरीर चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें कार्यकर्ताओं के नाम उच्च हुए और शीर्ष कार्यकर्ता जो रहे जिनका स्वागत जिन्होंने स्वागत नहीं किया है वे व्यासपीठ पर पुष्प अर्पित कर कर आशीर्वाद प्राप्त लें। संयुक्त रूप से सभी से निवेदन जो कार्यकर्ता श्री रामेश्वर जी छिपा और जो बंधु जो शेष रहे वे पधारे और श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर ले संतों के आशीर्वाद का क्रम अब प्रारंभ कर रहे हैं पूज्य श्री रामकिशोर महाराज धरासू उत्तराखंड से हम सबके बीच में पधारे हैं गो माता की अर्चना करने के लिए गोपाष्टमी के मंगल प्रसंग पर आपके चरणों में प्रार्थना है आप अपने श्रीमुख से हम सभी हरि भक्तों को गोसेवा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करावे श्री रामकिशोर दास जी आज हमको और भी पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त होना है पूज्य चरणों में प्रार्थना है संक्षिप्त में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें लाल जी राधनपुर की ओर से तेरह रुपए दो सौ हाँ हंसा बहन मफतलाल बहुत बहुत आभार अस्मदाचार्यंता वंदे गुरु परंपरा पूज्य श्री महाराज जी द्वाराचार्य जी महाराज मंचासीन सभी महापुरुष समस्त गौभक्त गौसेवक भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों सबके चरणों में मैं विनम्र प्रणाम करता हूं। आज विशेष अवसर है गौमाष्टमी का दिन है हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं द्वापर युग जैसा प्रतीत हो रहा है महापुरुषों के सानिध्य में गो भक्तों के सानिध्य में आज ये अत्यंत शुभ अवसर आया है गौ की महिमा कौन नहीं जानता है सनातन हिंदू धर्म में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार हैं सब गौ माता की करुणा कृपा से ही संपन्न होते हैं उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है उनकी कृपा वात्सल्यता उदारता कौन वर्णन कर सकता है हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य गौ माताओं ने हमें सेवा के लिए चुना हमें सेवा का अवसर दिया हम उनके कृतज्ञ हैं उनके प्रति हिमालय में जहाँ बहुत दुर्गम परिस्थिति है समतल भूमि है नहीं गौ माता की अत्यंत वहाँ दुर्दशा सी है भोजन का भी प्रबंध नहीं है भूसा ले जाने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है परंतु गौपुत्रों का वहाँ कृषि कार्य में उपयोग होता है इस कारण जनसाधारण भी गौ माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं मैं भी जब कभी कभी अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ कई बार अर्था भाव से परिस्थितियों के कारण मन में थोड़ी निराशा सी उत्पन्न होती है तब तो मैं महाराज जी का स्मरण करता हूं पूज्य श्री राजेंद्र दास जी का स्मरण करता हूँ हृदय में एक नई उमंग और नई आशा आती है भगवान की करुणा कृपा है सभी पूज्य संतों ने निवेदन भी किया है गौ माता की उपयोगिता के बारे में निरंतर शोध हो रहे हैं और मैं आशा रखता हूं कि ये शोध काल अंतर में सबके लिए बड़े उपयोगी होंगे पुनः सभी गौभक्तों को मैं वंदन करता हूं, उनके चरणों में निवेदन करता हूं, श्री महाराज जी के चरणों में भी निवेदन है कि पथमेड़ा से जो ये प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हुआ है वो सभी गौभक्तों के हृदय में छाए हुए अंधकार को दूर करके निष्काम भाव से गौ माता की सेवा के लिए हमें प्रेरित करें हमें मार्गदर्शित करें मैं भी स्वयं यहां नई ऊर्जा लेने आया हूं महाराज जी की करुणा कृपा है श्री राजेंद्र दास जी की करुणा कृपा है हम सब नए भावों से भरकर नई उमंग और ऊर्जा से ले निष्काम भाव से माता के चरणों की सेवा करें उनका आशीर्वाद लें उन अपने जीवन को सफल बनाएं जय सियाराम मैं श्री जगसीराम जी विधायक रेवधर से निवेदन करूँगा वे पधारें और गोल लोक महातीर्थ में सेवा का लाभ प्राप्त कर सौभाग्य प्राप्त करें श्री जगसीराम जी कोहली विधायक रेवदर पथमेड़ा गोदाम नंदगांव केशवा के इस पावन पवित्र धाम नवरात्रा महोत्सव के इस अवसर पर महत जी के चरणों में मंदन नमन करते हुए इस भव्य पंडाल में गुरुजनों के चरणों में पूरे देश और विदेश से पधारे हुए हमारे संत श्रेणी के चरणों में नमन करता हूं और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसे इस भव्य कार्यक्रम में गौ माता के कार्यक्रम में और नंदगांव जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर गौ माताओं की हजारों की पूजा होती है और सेवा होती है ऐसे इस कार्यक्रम में चरणों के संतों के चरणों में नमन करता हूं और इस भरवे पांडाल में पूरे इस देश के कोने कोने से पधारे हुए हमारे गौ माता के भक्तजन और सेवक सेवकजनों को और सभी आगेवानों को माताओं बहनों को मैं बंधन करता हूं विशेष तौर से यहां पर अपने सबके संत शिरोमणि जो अपन को आज मार्गदर्शन दे लगातार मैं तीन दिन से यहां पर आ रहा हूं और महाराज जी के प्रवचनों से मैं इतना मैं लाभ ले चुका हूं कि मेरे जीवन में कभी मैं पीछे नहीं हट पाऊंगा मैं पुनः अवसर पर मैं संतों के चरणों में वंदन भी करता हूं कि और मैं जो गौ माताओं के बारे में और गौ सेवा के बारे में सरकार के बारे में जो आप सब ने जो बड़ी चिंता जता रहे हैं मैं भी यहाँ का एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और लगातार यहाँ की जनता जो है मुझे तीन बार यहाँ पर सेवा करने के रूप में मुझे चिंतित करके भेजा है मैं मेरा ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ इस गौशाला से बड़ा प्रभावित हूँ और यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी और इस व्यवस्था को देखते हुए और इसके लिए मैं मेरी ओर से सरकार तक यहाँ की जो भावना मैं निश्चित तौर पर पहुँचाऊँगा और मैं यहाँ का मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मैं इस अवसर पर मैं क्योंकि यहाँ पर कोई कल्पना से बाहर है यहाँ का जो चारा पानी की जो व्यवस्था होती है मैं कल्पना से जो बाहर है लेकिन छोटी सी मैं यहाँ पर विधायक को से यहाँ पर शहर के लिए गौ माताओं के लिए प, चारा ग्रह के लिए पच्चीस लाख रुपए की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं गौ माता के आशीर्वाद से और इन सेवकों के आशीर्वाद से ही मैं जनप्रतिनिधि बना हूं और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरह मैं हमेशा के लिए यहां पर गौ माता के लिए सेवा के लिए क्षेत्र की जनता के लिए सदैव मैं तैयार रहूंगा मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कैसे महान गोपतियों के सामने मुझे यहां पर बोलने का मौका मिला आप सबका दर्शन करने का जो मैं मुझे मौका मिला है मैं तमाम अतिथियों का और संतों के चरणों में वंदन करते हुए मेरी बात को पूरी करता हूं खूब खूब धन्यवाद कुल ते बड़ो न जग कहे धनते बड़ो होए धर्म मार्ग पग जो धरे बड़ो कहावे सोए बहुत बहुत आभार माननीय विधायक महोदय जी का और अब श्री राकेश जी रंजना शर्मा कनाडा श्री सुरेंद्र जी शर्मा श्री नवेदिता कृष्ण शर्मा परम पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज की पावन प्रेरणा से और इन तीनों बंधुओं की निरंतर पुरुषार्थ से गोलोक परिकर कनाडा के भक्तों की तरफ से सब प्रेम भेद गो माता के श्री चरणों में पच्चीस हजार डॉलर पंद्रह लाख रुपए की घोषणा की जाती है बहुत बहुत आभार गो माता की गो माता की धन्य है धरती और धन्य के जिन्होंने पान पदार्थ वन सुगड़ोलिया वेचाए जैम जैम भूमि पालते मूल मोघेरा थाए प्रदेश में जाकर इन्होंने जो पुरुषार्थ किया पुरुषार्थ के पुजारियों को नमन दो लाख श्री राम गर्ग ड्रेटाय अमेरिका ये जो आयोजन हो रहा है इस पेटे आपकी तरफ से दो लाख ग्यारह हजार रूपये दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार ये परम पूज्य गो लोकधाम वासी जो महाराज जी हैं आपकी पावन प्रेरणा से ये जो समस्त हमारे प्रवासी बंधु इस सुदूर जो धोड़ा मरुधर देशरा समुद्रिया सुर इनमें मोती जीप से और इनमें जन्मेशूर सूर की धरती में ये मोती उत्पादन करके पुरुषार्थ के पर इन्होंने परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से ये सारा पुरुषार्थ आपने प्राप्त किया है और गोसेवा की है बहुत बहुत आभार पूज्य संतों के सानिध्य में गो नवरात्रि महामहोत्सव का हम सब लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं हम सब के मध्य में विराजमान हैं परम पूज्य परमहंस जी महाराज श्री स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज जो श्री हरिहरानंद गुरुकुलम जगन्नाथपुरी से हम सब के मध्य में पधारे हैं क्रिया योग के आप परमाचार्य हैं आपके पावन चरणों में निवेदन करता हूं यद्यपि आपका सतत मौन चलता है लेकिन आप श्री सत्संग समय में अपनी वाणी का प्रसाद हरि भक्तों को प्रदान करते हैं उसी भाव को हृदय में लेकर आपके चरण कमलों में प्रार्थना है हम सबको भी अपने वाणी प्रसाद से कृतार्थ करें पूज्य परमहंस जी महाराज नमो गभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयी नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः, नम नीलाचलिवास निमने वलभद्रसुभद्राभ्या जगन्नाथायते नमः परम परम परम स्मरामि, वदामि, श्रीमत्परम ब्रह्मगुर स्मरा श्रीमत्परम ब्रह्मगुर वा श्रीमत्परहगु भज्गु नमा बोलगोपाली पवित्र गो नवरात्रि महामहोत्सव और आज परम पवित्र गोपाष्टमी इस पावन अवसर पर भारतवर्ष के पुराण वर्णित अरबुदाचल नंदीवर्धन पर्वतों के तलहटी पर महामहोत्सव हरिकथा संतवाणी श्रवण के पावन अवसर इसमें व्यासपीठ पर पधारे हुए महाराज श्री हमारे पूज्य पथमंडा वाले महाराज जी और मंच पर सब विराजित संत चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम श्यााराममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगपानी जय गो माता जय गोपाल हम जगन्नाथ पुरी से पधारे हुए हैं जगन्नाथ पुरी वहाँ जब भगवतपाद आद्य शंकराचार्य ने आए उस समय जगन्नाथ जी विराजित नहीं थे विधर्मियों के आक्रमण पर जगन्नाथ जी को छिपा करके 200-250 किलोमीटर से ज्यादा दूर जंगल में रखे थे और भगवतपाद आद्य शंकराचार्य ने वहाँ से लाकर फिर पुनः प्रतिष्ठा किए इतना ही नहीं पूरी में जब अपना मठ स्थापन किए उस मठ का नाम गोवर्धन पीठ रखे गोवर्धन पीठ क्यों रखे हम तो जानते हैं हम पवित्र गर्गसंहिता श्रवण करते हैं गोवर्धन पीठ गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन तो ब्रजमंडल में ही फिर वो जगन्नाथपुरी में क्यों रखे हम तो सोचते हैं कि आधुनिक भारतवर्ष में गौमाताओं के ऊपर जितना संकट आया हुआ है इस संकट का एक महान स्थल उड़ीसा बना हुआ है ओड़ीसा में गोहत्या निरोध के लिए कानून है अगर ओड़ीसा से लाखों संख्या से गोवंश बंगाल की तरफ और आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहे हैं तो हम ओडिशा से पैदा हुए हैं अगर हमारे मन में इतना गंभीर विचार नहीं आया था जब जब तक हम यहाँ नहीं आए 2002 को हम एकांतवास के लिए मौन रखते हुए यहाँ बिना परिचय देते हुए पहुँचे थे और उसी अवसर में यहाँ जब हम रहने लगे और अपने आँखों में गोमाताओं के सेवा दिखने लगे गोमाताओं के सेवा सेवा नहीं हमको तो मालूम नहीं भारतवर्ष में कहाँ ऐसी भी स्थान होगा जहाँ गोमाता को इष्ट समझकर कर गोमाताओं को सब देवताओं के मां और सब देवताओं के आश्रय स्वरूपा समझकर कर गो भक्ति गो उपासना पूर्वक गो सेवा हम जब दिखे हमारे मन में भावांतर सृष्टि हुई तो यहाँ से हम प्रेरणा लेकर फिर जब ओडिशा वापस गए ओडिशा में धीरे धीरे थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है और हमारे हम आशावादी है हम आस्तिकता के ऊपर विश्वासी हैं हम भगवत कृपा ईश्वर इच्छा और जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप बड़ा विलक्षण है हाथ है या हाथ नहीं है पांव है या पांव नहीं है आंख है या आंख नहीं है जैसे श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखे हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप है इस स्वरूप का एक लक्षण संत लोग बताते हैं क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु हम सबको हाथ देकर वो महाबाह बनकर ऐसे ही बैठे हैं हम कैसे गौसेवा करते हैं वो दिखने के लिए तो दो शब्द अंग्रेजी में बोल दो जगन्नाथ महाप्रभु के प्रिय खिचड़ी है और खिचड़ी में दाल है चावल है और सारी दूसरी सामान मिला हुआ पका हुआ अत्यंत प्रिय महाप्रसाद है हिंदी में बोलने में इतना सहज नहीं है मेरे लिए तो यहाँ आकर मेरी हिंदी थोड़ी बहुत सुधरती है और यहाँ यदि ज़्यादा समय रहूँ और थोड़ा बातचीत करूँ तो हिंदी की अभ्यास हो जाएगी क्या करूँ जब आता हूँ आता हूँ क्यों 2012 से बातचीत करना कम हो गया तो अंग्रेजी में इसीलिए बोलता हूं क्योंकि हम इधर उधर घूमते भी हैं करीब जब अमेरिका में विश्व वाणिज्य केंद्र में आक्रमण हुआ the terrorist attack in usa that year i was not touring so much in usa but i was invited to central missouri state university to give a talk not a talk few days talks as minority scholar in the department of religious studies in usa in most of the universities they have the department of religious studies where They teach about Hinduism also, so I had the opportunity to speak on Hinduism, in which the students asked me the question, "Why do the Hindus call the holy cow Gomataonko pavitra?" Why do they call it holy? The glory of Gomata is impossible to be de described. through human words those who live with go mata those who serve go mata those who love go mata they know the glory nahi to those who do not know they will think the deity is made up stone but it is not made up stone it is the presence of the divine when we are traveling in the west we see a big change in west the western people are sitting on the floor praying to god before taking food taking food in hands but here in india unfortunately we are imitating west whatever they are giving up we are accepting them it is unfortunate still then india's spiritual glory india's spiritual heritage india's culture has been surviving with the time tested challenges that is why hinduism is called as sanatan dharma the eternal way of life and in hinduism or sanatan dharma it is our firm conviction that out of seven pillars to sustain the creation first pillar is go mata unfortunately in india during the period of rule by the non hindus whatever degeneration whatever immorality had not come to the country but unfortunately during last 60 years 67 years after independence india has been suffering severely and we those who are really believing in the value of in life should take a firm determination to follow the rules of life and to encourage people to follow this is avasar par और दो बात बोलकर हमारे वाणी को हम विराम दे देंगे एक बात है जगन्नाथ जी को गोव्रति बनाना जगन्नाथ जी को गोव्रति बनाना इतना सहज नहीं है अगर जगन्नाथ जी का करुणा हो संत महापुरुषों का आशीर्वाद हो तो बन जाएगा तो हम तो आशावादी है अगले साल जुलाई महिना में अधिक मास पुरुषोत्तम मास में श्री जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है हम तो इसी के पहले से हम कोशिश करेंगे कि जगन्नाथ जी का कोठभोग उसी समय से गोव्रति बने हमारा विश्वास है जगन्नाथ जी गोमाता संतों के आशीर्वाद और आप सबके सद इच्छा से वो पूर्ण होगा दूसरा बात है ओडिशा में गो सेवा गौ संरक्षण गौ संवर्धन के लिए और ओडिशा के जो निजी पांच प्रजाति के गाय है उनके संवर्धन के लिए हम इसी साल इसी साल मतलब आज से एक साल के बीच में तो पांच गोशाला प्रतिष्ठा करेंगे जहां ओडिशा के देसी गाय स्थानीय प्रजाति उनका संवर्धन हो सके नंदी अच्छे गौमाता का संवर्धन हो इसके साथ साथ पिछले साल हम गोनवरात्रि अवसर पर हम यहाँ मन का बात बोले थे कि सारे राज्य में प्रवास करेंगे प्रदेश में हम किए हैं और अगले साल 2015 को हर जिल्ले को जाएंगे और जिले से और फिर भी नीचे तरफ भी जितना हो सके वहाँ भी जाएंगे तीन तीन दिन हर जिले में प्रवास करेंगे गोमाता माता के सेवा के लिए गोमाता के संरक्षण के लिए इतना बोलकर अपने वाणी को हम विराम देते हैं व्यासपीठ में उपस्थित हुए महाराज श्री के आशीष और यहाँ पथमड़ा के महाराज श्री के आशीष और सब संतचरणों के भक्तों के चरण रच मस्तक में धारण करते हुए अपना वाणी को विराम देते हैं जय गोमाता जय गोपाल परम पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज की पावन प्रेरणा से श्री श्याम सुंदर जी उर्मिला देवी कंदु दिल्ली आपकी तरफ से ये आयोजन पेटे दो लाख रुपए दिए जा रहे हैं दो लाख रुपए गो माता की श्री हरलाल जी माया देवी गुप्ता दिल्ली आपकी तरफ से पांच लाख इक्कीस हजार रूपए की आयोजन पेटे पैसा दिया जा रहा है बहुत बहुत आभार श्री पवन मधु शर्मा दिल्ली आपकी तरफ से दो लाख रुपए गो सेवा के इस पावन आयोजन के लिए दिए जा रहे हैं श्री सुरेखा पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की तरफ से 10 लाख रुपए आयोजन पेटे गो सेवा की सेवार दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार इकसठ हजार रुपये भाई श्री दिनेश जी अनाडा भाबर पच्चीस हजार रुपये श्री प्रजापत पन्ना जी भिखाजी मकावला बहुत बहुत आभार ये राशि गो ग्रास के लिए दी जा रही है पच्चीस हजार रुपये श्री राधेश्याम जी वर्मा दिल्ली ये सारी ऑनलाइन बोलियां बोली जा रही है पच्चीस हजार रूपये श्री नंद किशोर जी वर्मा दिल्ली इक्कावन हजार रुपए श्री ओम प्रकाश जी वर्मा दिल्ली तेरह हजार दो सौ रूपये दर्शन जी अग्रवाल भिंड तेरह हजार दो सौ रुपए सरिता जी बनारस पच्चीस हजार श्याम सुंदर जी वालोटिया डूका तेरह हजार मुरलीधर जी भट्ट अजमेर सोलह हजार मीरा जी ध्वन कलकत्ता ग्यारह रुपए उदय सिंह जी देशनोक एक लाख पचास हजार रुपये प्रमीला देवड़ा जी की तरफ से दिए जा रहे हैं 1 लाख रुपया श्री राजकुमार जी देवड़ा की तरफ से बहुत बहुत आभार कर मंजन है मृत का तन का मंजन नीर धन का मंजन धर्म है मन मंजन रघुवीर संस्कार और ऑनलाइन के समस्त दानाताओं को बहुत बहुत आभार ऑनलाइन से और घोषणाएं तेरह हजार दो रेणु मंगला वाइफ ऑफ राकेश जी मंगला दिल्ली इक्यावन रुपए श्री छोटू राम जी जहांगीर इंदौर जी जहां 13,200 रुपए एक गाय दत्तक के रूप में ये पूरे वर्ष की सेवा और कुछ लोग आजीवन गोद दत्तक के रूप में प्रति एक गाय ले रहे हैं स्वर्गीय पिताजी श्री आत्मा की शांति के लिए गोग्रास सोनलाल जी अक्माराम जी ग्रासिया खेतरली बाली जिला पाली जेसीबी चालक नंदगांव बहुत बहुत आभार एक जमीन अक्षय भूमिदान हो रहा है स्वर्गीय शांताबाई की पुण्य स्मृति में पति श्री युवराज राधो शाह चहारडी तहसील चोपड़ा जिला जलगांव महाराष्ट्र एक बीघा भूमि बहुत, बहुत बहुत आभार आपका इक्कीस हजार रुपए श्री हरिप्रसाद जी चंपालाल जी जांगीर जयपुर सरदार शहर वालों की तरफ से दिए जा रहे हैं इक्कीस हजार रुपये श्री गोपीराम जी सावरमल सावरमल जी की तरफ से इक्कीस हजार रुपए गोसेवा में दिए जा रहे हैं इक्कीस हजार रुपये श्री पहले सुभाष ब्रह्मचारी जी की मैया ने इक्कीस हजार रुपए गोसेवा में दिए थे अब उनके छोटे बेटे का सीए में सिलेक्शन हो गया है और उसी खुशी में आपकी तरफ से 13,200 हजार दो सौ रुपए हजार रूपये दिए जा रहे हैं 13,200 हजार रुपये श्री प्रकाश जी जांगिड सुना भगवान राज जी जांगीर सूरजगढ़ की ओर से दिए जा रहे हैं 11,000 हजार रुपये श्री बलराज जी गुप्ता गुड़गांव हरियाणा की ओर से ब्रजरस गोसेवा समिति गुड़गांव की ओर से ग्यारह हजार रूपये गो धेनु प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की तरफ से ग्यारह हजार रूपये और अठारह हजार रूपए श्री हरिदास रतन जी आचार्य बड़वाल गुजरात की तरफ से एक लाख एक हजार रुपये श्री गणपत जी भरत जी हरचंद जी खेरुड़ी सन हाँ श्री गणपत जी व भरत जी सनौफ हरचन जी पुरोहित खेरुड़ी की ओर से दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार, भूख भूख लगने लगने पर खाना लगने पर खाना खाना प्रकृति है, है है, है, न विकृति और भूखे रहकर औरों को खिलाना इस इस देश की संस्कृति इसलिए जिन जिन ने भी सहयोग दिया है, वे सभी हमारे गो सेवा प्रकल्प के आभारी हैं और साथ ही इस दुनिया में जो योर है वाई यो यू आर उसको हटा उसमें से वाई हटाकर हमें अवर बनाने का गोलोक धाम के हमारे पूज्य गुरुवर का जो संदेश है वाई को हटाकर अवर बनाने का संदेश पूरे विश्व को फैलाना है और निवेदन ये संतों के आशीर्वाद में मानव मस्तिष्क पैराशूट के समान होता है और वो खुला रहने पर ही कार्य करता है खुला रखकर आशीर्वाद और अमृतवाणी का लाभ प्राप्त करें प्रतिदिन हम लोग आंग्ल भाषा में श्री ब्रज बिहारी शरण जी के श्रीमुख से जो गर्ग संहिता का भाव स्वरूप श्रवण कर रहे हैं उसी कड़ी में श्री ब्रज बिहारी शरण जी से प्रार्थना वे अपनी वाणी से हम सबको उद्बोधन प्रदान करें तो समस्तोषं अशेषकुणक राशि व्यूहांगिं ब्रह्म परम वरिण्यम ध्याम कृष्ण कमले क्षण अंगे तो वा विराजमासौा सखी सहस्रैपरीता सदा स्मरेम देवी सकलेमदा निमेन यदाननंदो जगद्भासखि तमहमानंद वंदे जगद्गु श्री सद्गुणकमले नमो नमः सर्वे नम सो वैष्णवेभ्यो नमेभ्यो गोभक्भ्यो नम श्रीराधे भज मन श्रीराधे श्रीराधे गो दया वसल प्रभु दीन दया भक्त वसल प्रभु दीन दया भक्त वसल प्रभु दीन दया राधे कृष्ण राधे कृष्ण Radhe Radhe Radhe Shyam Radhe Shyam Shyam Shyam Radhe Radhe Radhe Shyam Radhe Shyam Shyam Shyam Radhe Radhe Radhe Shyam Radhe Shyam Shyam Shyam श्री सुर गौ माता की श्री राधा गुलूक बिहार जी भगवान की श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारि जो की श्री दत्तात्रेय भगवान की श्री सब संतन की और गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय जय श्री राधे राम फर्स्ट एंड फॉर्माउस्ट लोटस फीट ऑफ़ भगवान siradha golok bihar ji to whose feet the dust of the hooves of cow mata always enshrined and always in shroud bowing again and again to the founder and the director of this pasmeda godham pujyashri maharaj ji not only is he the founder and the director but he is the inspiration he is the example to which everybody will look at to see exactly the pinnacle and the epitome of god bhakti so offering pranaams again and again to pujya sri maharaj ji offering my pranaams to the most eloquent yet the most ascetic of all the different types of knowledgeable persons god has blessed me to meet i have never met someone whose knowledge and whatever he speaks is similarly matched by his daily actions to pujastri malukpit hadishwar ji maharaj i'll offer my supplications again and again to shri satguru dev ji bhagwan through whose grace all of us are here celebrating shri gov navratri mahamahotsav on this most pure day shri gopashtami with all of the other devotees To all of the uh, puja Sri Santages who have come from Varanasi, from uh, Jagannath Puri, from Haridwar, from rest of Rajasthan, and obviously from uh, Hawaii, all the way from USA, to all of the puja Sants that are giving us blessings down there. You know, whenever there is a collection of Sants, it is like being sat in the river. of your especially on this gopashtami day all of those cow herdsmen and cow milkmaids the gwal bal gopi on this day we give them our pranaams to each and every one of you jai jai shri radhe shyam <clears throat> again time is running away and katha well we are all enjoying however much thakur ji is giving us the opportunity enjoy katha we are enjoying that much only perhaps it is to increase the thirst so that next time there is garg samhita katha we can indeed listen to it for the full nine days a full 12 days full one month maybe even full year hopefully then we will be able to understand the full true deeper meaning of shri garg samhita katha you know we at golok dham ashram which was founded by shri sadguru dev ji maharaj ji look at how thakur ji works this is something very interesting manorama golok tirth and golok dham ashram and shri radha golok vihare bhagwan bhagwan shri radha krishna parabrahma parmatma who we worship at shri golok dham ashram in his form of shri radha golok vihar ji why that name bhagwan is one All of us accept that, and with ekameva dutiham as the foundation from our Vedanta, we also have the fact that that is yukma para Brahman, para Brahma which has two forms, and those two forms we worship as Radha Krishna. Whether some people worship as Sita Ram, whether as people worship as Shiv Parvati Ji, the form of worship of worshiping God as two unified beings is a very ancient teaching that stretches all the way through to the Ved Bhagavan. bhagwan sri radha golok vihari ji has special inference here he has a special importance here because viharin is the uh, stem word of the form of vihari and golok vihari ji bhagwan is the lord who roams eternally in a realm called golok and we all heard from pujya sri maharaj ji from the first day up to now the exact description of what golok nitya golok nitya vrindavan nitya nikunj nitya vrindavan looks like we've had all of that description so we should understand that bhagavan shri radha krishna whom eternally both in golok dham nitya golok dham and in manorama golok tirth they are one and the same it is their worship that leads us to understand the greatness of go mata it is through the greatness of go mata that we can understand the true depth of bhagwan shri radha krishna without going too much further into the katha because we are definitely wanting to listen to the glories of gopashtami mahamotsav itself today on gopashtami through the grace of his gurudev rashik raj rajeshwar uh, jagat guru nimbarkacharya shri harivyas deva acharya ji on this day over 600 years ago avar dwaraacharya jagat guru shri svabhu ram devaacharya ji manifested and that happened because pujasri haribhas devaacharya ji maharaj who everybody in the vishnu of world knows as one of the greatest rasik sans that have ever existed he was going through haryana and as he passed through yamuna nagar and jagadhri he came upon a place called buria burian naam uh, ka gaon because when yamuna ji used to flood people would say burio burio it got flooded burna means to be flooded so that village is actually called the village that gets flooded a lot so when pujya swami sri haribhas deva acharya ji went to that area two devotees came and asked sri haribhas deva acharya ji We have no son. We have no uh, no issue. Please help us. And Haribhas Deva Charji gave them the blessings. On this day, only a few uh, after that blessing, only a few days later came Gopashtami, and on Gopashtami day, in the goshaala itself, Swabhu Ram Devji Maharaj appeared to his parents. And Swabhu Ram Deva Charji's dvara, the actual sect to which we belong, there were many, many, many. Siddhas, many many perfected beings, enlightened beings. One of which, after Swabraham Devachari came Karna Har Devachari. After Karna Har Devachari Maharaj came Paramanand Devachari. After Paramanand Devachari came Chatur Chintamani Devacharj Brahduleshtri uh, Nagaji Maharaj. The reason why I mentioned Swabraham Devachari's jyanti is because Chatur Chintamani Nagaji, if we look to the Bhaktimal of Shrinabhadashi Chapter Number 148. in chapter number 148 we hear the story of uh, nagaji seeing bhagwan shri radha krishna himself and having he, having bhagwan remove some of his dreadlocks that were caught in the thorn bushes that's a story for another time but the story i would like to us to understand today chaturchintamani nagadevaacharji was born as a small boy and when his guruji parmanand devaacharji came to his hometown The small boy said he wanted to become virak. He wanted to become uh, uh, sadhu, but Paramanand Deva Chari said, "No. Now you need to study. Now you need to do your mother and father seva. Only after that, then you can become sadhu." Sri Chatur Chintamani Nagadhi Maharaj, he said, "Please, Guruji, accept me as your disciple." And Paramanand Chari did. Paramanand Deva Chari accepted Chatur Chintamaniji as his disciple. but in order to help him to learn what did he do he said you go to our goshala and you do go mata seva you take gopal mantra raj from me in diksha and everything you desire will come to pass he did his jap of gopal mantra but in order to fulfill go mata seva the service of go mata he had to leave this jap alone he left this jap and he only did gop seva in his mind the mantra carried on without any stop but he did gop seva after one month when his guruji passed by again at that goshala the guruji was amazed parmanand devaachar ji was amazed to see that the tokri the tenia the basket in which he was carrying the gobar from go mata wasn't on his head it was above his head floating above his head parmanand devaachar ji says oh ho He has become a perfected being. Look at this seva from Gomata. He was able to achieve perfection without any puja, without any part, only from gow seva. With this example of the uh, Chatur Chintamani Sri Naga Diji Maharaj, who is also known in Vallab uh, Kuls uh, literature as Sri Chaturo Nagan, who also met Vallabacharya Mahaprabhu, and from obviously. श्री नाभाजी महाराज इज भक्तमाल वी कैन अंडरस्टैंड जस्ट हाउ इम्पोर्टेंट अवर संत श्री नागाजी महाराज वाज एंड हाउ इम्पोर्टेंट हिज एग्जांपल इज फॉर अस टू फॉलो बट देर इज अ प्रॉब्लम आजकल के आधुनिक जीवन में हम कहाँ अपने सब घर बार छोड़ करके गौशाला में जा करके गौ माता की सेवा कर सकेंगे ऐसे काफी लोग सोचते हैं हालांकि देर इज अ लॉड ऑफ एग्जाम्पल्स हेयर ऑफ पीपल हैव डन जस्ट दट यहाँ पर इतने सारे सेवक हैं जिन्होंने वो ही किया तो ऐसा नहीं है कि असंभव है संभव जरूर है इट इज डेफिनेटली पॉसिबल पर आस फॉर पीपल हु आर इन दिटीज इन पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स ऑफ बिजनेसिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा Our puja sons over the past few days have been giving us many directions. They have been giving us mark darshan of exactly how to do gosava, exactly what ways gosava will improve our motherland of Bharat Mata. But for us normal people, I'll give you three important points, just three. Dhan dije. These three points are very simple. First point. हाउ वी कैन डू गौसेवा जो नगर में रहते हैं नगर निवासी जो गौ सेवा करना चाहते हैं पर अपने आप को बंधन में फंसे हुए ऐसे महसूस करते हैं उन लोगों के लिए तीन बिंदु है फर्स्ट वो वी शुड टेक अपजेशन हैज कम फ्रॉम श्री सदगुरुदेव जी महाराज वी शुड मेक श्योर दैट इन आर हाउस इन आर व्हीकल एंड ऑन आर बॉडीज देस शुड बी नो लेदर नो लेदर दंबर वन why leather what is in a leather prada bag what is in a leather prada shoes when there are much more comfortable non leather options from cloth i would say as intelligent people we should look to those companies whose philosophy says we will not use anything from any cow in uk in the united kingdom there are companies such as vegan shoes vegetarian shoes and other such things who whose philosophy as companies and they are making money just so you know they do not use any animal products just so that go mata can be saved that's number 1 no leather and that's something we can all easily do instead of leather settees we buy nice cloth settees nice velvet settees whatever we need god has given us multiple choice number 2 when we do any vrat when we do any puja when we do our, chi our children's weddings when we do our janma sanskars whether we have a new car whether it's our father's death anniversary or mother's birth anniversary whatever it may be on those days along with dakshina for the brahmans we should also take out dakshina for gowmataji seva that's point number 2 we were spent thousands and thousands on decorating our houses and everything for weddings but if we just took our a small percentage and sent that for gomata seva not only would we be helping ourselves but we would be gaining spiritually as well by doing gomata ji seva in that way and lastly i would advise all those people who are vegetarian jo jo shakahari hai in the west there is a diet called the vegan veganism is a system where absolutely no animal products are eaten this is for people who cannot access the milk of desi shuddh desi gowmata if they cannot take her milk then the opportunity is there that we take vegan products if we take vegan products then we are assuring ourselves that number 1 we do not take milk from any other type of cow but number 2 we save ourselves from all of the diseases that comes from drinking milk that comes from cows who are injected with hormones every day who have been crossbred interbred mixed bred we leave all of those alone and we drink only the purest milk when we are in india and if we are not in india we vegan things overseas those three points are very easy for any hindu to do and personally main aap sabhi se nivedan karta hu jo aap ऑल ऑफ़ द यंगर चिल्ड्रन यंगर जनरेशन आप सभी के बच्चे युवा पीढ़ी जो है आजकल मैकडोनल्ड्स आजकल पिज्जा हट हाँ, आदि अनेक आधुनिक भोजनालयों में केएफसी एफ और अदर ऑफ डोमिनोज हा उनके पास तो है शाकाहारी भोजन में मानता हूँ शाकाहारी भोजन वहां पर उपलब्ध करा दिया जाता है पर उसके साथ साथ भी मांसाहारी भोजन है आप सभी हिंदू हैं आप अपने बच्चों को इनकार करो कि वह केएफसी में नहीं जाओगे बैकडॉनोज में नहीं जाओगे जहां पर मांस बिकता हो वहां पर नहीं जाइए कारण क्या ऑल यू मे बी ईटिंग वेजिटेरियन फूड यदि आपके बच्चे केवल शाकाहारी भोजन भी कर रहे फिर भी उनके पैसा तो उस मांस बेचने वाले कंपनी में जा रहा है आप सभी मैनेजमेंट पढ़ते हैं आप सभी बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं यू नो एग्जैक्टली रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एनी मनी यू गिव देर वो टू सपोर्ट दैम एंड इन दर्ल्ड कंपनी सच एज these i'm not going to tell them the names again those companies are responsible for some of the biggest levels of cow slaughter on this planet do not give your money to them any company ye jo companies hai vishwa bhar mein govad ke sabse bade karan hai और यदि हम लोग अपने रुपए उनको देते हैं तो वह अपने जो कार्य है वो जो उनका कार्य है गौवध का जो कार्य है वो लोग विस्तार करते जाएंगे तो आप लोग विवेकी हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए आप लोग अपने बच्चों को प्रेम से समझाएंगे कि कोई शाकाहारी भोजनालय में जाओ सबसे बढ़िया तो हमारे घर में ही खाओ जहाँ पर देसी गौ माता के दूध से बने हुए पदार्थों को भोजन के प्रसाद रूप में हमें मिल जाएगा ऐसे उनको समझा दीजिए यह संदेश आप भारतीयों के लिए हैं बिकॉज इन द वेस्ट वी ऑलरेडी टीच दिस फाइनली क्योंकि एज द मोमेंट आई यू बी लिविंग आई वॉन्टेड टू लिव यू विद जस्ट वन थॉट इफ वी आर गेटिंग कन्फ्यूज डोंट फोरगेट एनीथिंग बट दिस पॉइंट जय गो माता एंड जय गोपाल मीन्स द भगवान गोविंद एंड भगवती माता श्री गो माता आर इनसेपरेबल And if we want to please them, smarthavious hazatham Krishna, smarthaviam na jatuchit. Never ever forget Bhagawan Sri Krishna. That is my only request from each one of you. Because if we don't forget Bhagawan Sri Krishna, we will never forget Gomata. If we don't forget Gomata, we will never forget Bhagawan Krishna. Sarve vidhi ni shay daashur e toyo eva kinkara. Yeah, yeah. Every other type of prescription, don't do this, don't do that. It is only for us to remember Bhagavan Sri Krishna, Gomata, in our every waking moment. That's all we are asking for. And in case we are saying, "Well, we are hearing the Garuda Samhita, but we are not being able to hear the full Katha," then our Lord, the Sarvashastrani, Vicharyacha puna puna idamekam sunishpannam deyo naraena sada. That is the only thing. That we can understand from all of our shastras, all of our scriptures teach us one thing: that at every waking moment we should always think, worship, and pray to our supreme Lord. Raman Vrinda Vipin and Nihar, yad yapi mile koti chintamani tadapi na hath pasar, Vipin Raj Sima ke bahar Harihu ko ona Nihar, Jay Sri Bhart, Durdhuh sarvapu ya asa urdhar. oh mind think forever of vrindavan why even if we get yadi mile koti chintamani if we get millions and millions of chintamanis in our hands we should even not even put our hands forward to receive those things out of the realms of vrindavan it is impossible to see bhagwan shri krishna jay shri bhat shri bhat deva charjee maharaj is the guru of Uh, agar guru swami sri harivyas devaachar ji maharaj who is the guru of subram ji devaachar ji maharaj whose janhti we are celebrating today sri bhad ji himself the adivani kar the first person to write in rajbhasha the vani style of books he says he keeps this hope alive in his heart that he may forever be surrounded and covered in the dust of vrindavan why डस्ट ऑफ वृंदावन इट हैज द डोटस भगवान श्री कृष्ण वो तो है ही पर उसके साथ साथ भगवान के चरण रज के साथ साथ वृंदावन धाम में क्या उपलब्ध है भगवान के चराये हुए गौ माता के चरण के रज यही आशा उर्धार बस बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गौ माता की जय श्री गर्ग संहिता कथा की जय गौ रात्री महा गौ नवरात्रि महामहोत्सव की जय गौपाष्टमी महामहोत्सव की जय जय जय श्री राधे किस्मत बने कर्म से जीवन का यह मर्म आगे निरंतर बढ़ते रहो हाथ तुम्हारे कर्म ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ने वाले कर्म योगी डॉक्टर विजय परुथी एवं श्याम जी मंजरी कनेडा एक लाख रुपए गो सेवा में दिए जा रहे हैं गो माता की इसी कड़ी में श्री सरदारी लाल जी हंस तथा विमला हंस बहादुरगढ़ गढ़ हरियाणा आपकी तरफ से इक्यावन हजार रुपये माता की सेवा में दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार श्री विनोद एवं किरण परुथी थी रोहतक हरियाणा आपकी तरफ से तेरह हजार दो सो रूपये गो माता की सेवा में दिए जा रहे हैं तीनों ही चेक आपकी तरफ से आ गए हैं अब जागो भारतवासी नया सवेरा आएगा और गो सेवा उपक्रम से अंधेरा छट जाएगा उसी अंधेरा छटने की कड़ी में तेरह दो सो गोमाल बालाजी मित्र मंडल सूरत और तेरह हजार जी चौमाल पाटोदा सीकर की ओर से दिए जा रहे हैं ग्यारह हजार श्री शिव राम जी गौतम कलहावड़ा तेरा हजार दो सौ रूपये लीला देवी खट्टर किशनगढ एकवन सौ रूपये शीतल प्रसाद जी श्रीवास्तव ग्यारह हजार उषा गुप्ता पंचकूला और सौ बोरी गेहूं श्री भंवरलाल जी गुणेशमल जी शर्मा सांचौर की ओर से दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार हजार रुपए केसर भाई ठक्कर की ओर से छब्बीस हजार चार सौ रुपये शिव शंकर भाई ईश्वर भाई जोशी गो गो माताओं को दत्तक ले रहे हैं आप तेरा हजार दो सौ रुपये श्री दिल्ली से अपनी माता की याद में ब्रह्म कुमार एवं संजना सिंहल तेरह हजार दो सौ रुपये गोसेवा में दिए जा रहे हैं और अग्यारह रुपये स्वर्गीय श्री अकमाराम जी ग्रासिया की स्मृति में उनके पुत्र सोहनलाल जी ग्रासिया गोसेवा में दे रहे हैं बहुत बहुत आभार यह मंगलमय गो नवरात्रि महामहोत्सव गर्ग संहिता की मंगलमयी कथा या उत्सव या सत्संग या सब भगवत प्रसाद हमें जिनकी पावन प्रेरणा व संकल्प से प्राप्त हो रहा है ऐसे हमारे पूज्य धाम वाले महाराज श्री आशीर्वाद प्रदान करेंगे मंदिर महापुरुष ते महापुरुषते श्रीमद हंस समारभ्य सन का अधिक मध्यम अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरु परंपरा इष्ट देव श्री वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी जी प्रभु के चरणों में समस्त आचार्य गुरुजनों के चरणों में प्रणाम परम श्रद्धे श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी इस परम पवित्र धाम के संस्थापक गोवत्स स्वामी जी महाराज मेरे दाहिनी ओर विराजमान परम विद्वान स्वामी श्री त्र्यंबकेश्वर जी महाराज एवं गौतमेश्वर महादेव के स्थानाधिपति स्वामी जी महाराज जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवत में जगन्नाथ भगवान की स्तुति करते हुए आज तक मौन रहे और मौन से ही आज सत्संग का लाभ देने वाले स्वामी जी महाराज और विराजमान वैष्णव संत सभी के चरणों में नमन करते हुए अमेरिका यूएसए से पधारे हुए कोआई आधीनम हवाई यूएसए के परमाचार्य सदास्यवनाथ स्वामी जी एवं योगीनाथ स्वामी जी इनके परम गुरु स्वामी बोधिनाथा जी जो अपने विशेष जय विजय के रूप में दो पार्षदों को भेजा मोस्ट इंपॉर्टेंट टू साइंट्स स्वामी बोधनाथास स्वामी सदाशिवनाथ एंड योगीनाथा थैंक्स टू यू कम वेलकम यू और प्रभु के प्रेमियों शक्तियों, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा अब कथा का ही रसा हमको करना है लौकिक दृष्टि से पिता पुत्र का धन्यवाद नहीं करता है और गुरु शिष्य का धन्यवाद नहीं करता है तथापि ब्रज बिहारी सरनजे अपनी थीसिस जो डॉक्टरेट कर रहे हैं अभी निम्बार संप्रदाय के ऊपर आचार्यों के ऊपर एडनबरे में और ऑक्सफोर्ड में अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय हमारे जगत गुरु श्री श्री निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज पीठ वाले महाराज जी सभी संतों की विशेष कृपा है ब्रज बिहारी शरण जी वहां जन्मे होते हुए भी बहुत थोड़ा समय हुआ इनको निम्बार्क संप्रदाय में आए और गोलोक बिहारी की शरणागति आए पर हमें प्रसन्नता है संतों का आशीर्वाद समस्त आचार्य चरणों की कृपा गुरु और गोविंद के प्रति निष्ठा इनकी ऐसी ही बढ़ती रहे मास्तर्य दोष एक लेस मात्र भी ना आए और मलुकपीठ वाले महाराज जी कहा करते हैं कि मास्र्य कब और कैसे आ जाता है कोई पता नहीं है तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों में मास्य ना आए तो ब्रिज बिहारी सरन जी अपने शोध की स्थिति में रिसर्च की स्थिति में यहां आए और आज इनको वापस जाना पड़ रहा है यू गौ माता की भक्ति गोरज ये लेकर के जा रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं स्वामी विवेकानंद की तरह वेस्टर्न सोसाइटी में सनातन धर्म की परंपरा का बोध बहुत न्यूनाति न्यून है इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी के हमारे हिंदुस्तानी बच्चों को वहां के जो लोग हैं लोकल लोग हैं वो तो कृपा और दया के पात्र हैं ठाकुर जी कृपा करें जैसे इसकोन के स्वामी प्रभुपाद जी ने कृष्ण नाम का उद्घोषण इतना किया इतना ठाकुर जी का नाम भगवान राम और कृष्ण और नाम संकीर्तन जितना स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने किया ऐसा अद्भुत कार्य इस समय कोई कर नहीं पाया तो हमारा हिंदुस्तान, हमारी सनातन संस्कृति मैं कहा करता हूं बाहर के देशों में जाकर के हमारी भारत की माताओं का मॉरल कैरेक्टर भारत की माताओं का ही है यत्र नार्यस्थ पूजनते रमनते तत्र देवता जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवी देवताओं का निवास है इसलिए भारत की नारी भारत का स्वादिष्ट भोजन भारत की रागरागिनी आप देखिए कल परसों से बसंत गुप्ता बांसुरी से कितना आनंद दे रहे हैं महाराज जी के साथ हरिप्रसाद चौरसिया जी के कृपा पात्र हैं ये और बहुत नम्र हैं गोलूक बिहारी जी की इन पर बड़ी कृपा है बाहर के प्राय मंदिरों में बांसुरी सुनाते रहते हैं ये यदा कदा ऋषि जी हुए नवीन जी हुए हमारे संत जी हुए और महाराज जी के साथ निरंतर बाजे पर देने वाले महाराज जी क्या नाम है इनका सीता शरण जी राधासरण सीता शरण जब माँ सीता जी और राधा जी की कृपा हो और फिर यहाँ पर सुरभि माता के भी शरण हो गए तो इनकी बाध्य में तो और निखारता आती जाएगी और पीछे बैठे हुए मजरे में साथ देने वाले तो कहने का अभिप्राय है कि राग रागनी ये भारतवर्ष की देन है भारत का संगीत भारत का राग रागिनी भारत का क्लासिकल म्यूजिक और भारत का भोजन और भारत के संत कहते हुए गर्व होता है भारत के संत ने सदाशिवनाथ जैसे योगीनाथ जी जैसे स्वामियों को संतों को भारत के संतों ने ही भारतीय सनातन संस्कृति पर आने के लिए बाध्य किया ये एजुकेटेड पर्सन भारत का नॉलेज भारत का सनातन धर्म भारत का गुरु गोरखनाथ यही उस पाश्चात देश में रहे हुए प्राणियों को भी हिंदू सनातन संस्कृति के लिए अभिभूत कर रहे हैं हिंदुजम टूडे इंडिया टूडे हमारे यहां छपता है और हिंदुजम टूडे कहां छपता है में, यूएसए में और ऐसे ऐसे रिसर्च की चीजें जो हमारे सनातन धर्म की बहुत सूक्ष्मता सूक्ष्म वेदांत की बातें हैं दर्शन की बातें हैं सनातन धर्म की परंपराओं की बातें हैं हिंदूजम टुडे छापता है तो हिंदुजम का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये दो संत आए हैं और बिहारी शरण जी ने इनके साथ निरंतर वार्तालाप किया यहां आए मैं बिहारी शरण का और साथ में उनको बुलाने के लिए इनका पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए ठाकुर जी के कृपा पार्थ ब्रज बिहारी शरण जी को अब इस यात्रा और इस मंगलमय सुर गो नवरात्रि यज्ञ से प्रणाम करते हुए अपने गंतव्य अपने लक्ष्य की ओर अभिवृत हों सनातन संस्कृति सभी वैश्वाचार्यों की पद्धति और अपने बपौती जो जिस पर ये दीक्षित हुए हैं नंबार संप्रदाय की माधुर्य उपासना प्रिया प्रीतम कृष्ण गोलोक बिहारी की उपासना सात्विक भाव बाहर के देशों में नित्य निरंतर अभिवृद्धित करें यही इस मंच से सुरभि माता को प्रणाम करते हुए सब संतों के तरफ से गर्गाचार्य मुनि के तरफ से व्यास भगवान के तरफ से इनके लिए मंगल कामना है कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ने प्रणद क्लेशनाशा गोविंदाय नमो नम और संतों के समक्ष और गौ माता के समक्ष हमारे पूज्य गुरुदेव के वस्त्र आज यही पहन करके हमने गौ पूजन किया था यही वस्त्र आज इनको भरी सभा में संतों के समक्ष दिए जा रहे हैं श्री राधा गोलम बिहारी भगवान की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री निम्बार्क भगवान की जय जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय जय जय श्री राधे चरण कमल की दीजिए शिवा सहज दसार घर जाओ मुह जान केरो मदन <Shran> madan gopal le sharan tere ayo madan gopal sharan tere ayo madan gopal sharan tere ayo madan gopal sharan tere ayo बोलो के बिहारी शरण तेरे आयो बोलो के बिहारी शरण तेरे के बिहारी शरण तेरे आयो के बिहारी शरण तेरी आयो शरण कमल की सेवा दी जे शेरौ करीरा खो घर जायो शरण गमल की सेवा दी शेर करीरा खो घर जाने गोपाल शरण तेरिया बिहार शरण तेरियन गोपाल शरण तेरी आयो गोलूक बिहार शरण तेरे पिता सोती धन जननी जिन गोद खिला धन धन माता पिता सोत बंधो धन जननी जिन गोद खिला धन धन चरण चलती को धन गुरु जी ने हरि नाम सुना धन्य धन्य, धन्य चरण चलत तीरथ को धन गुरु जी हरि नाम सुना बदल गोपाल शरण तेरी आयो श्री शरवे शरण तेरिया गोपाल शरण तेरे आयो श्री शर बेस्व शरण तेरे आ गोविंद सो जन्म अनेक महा दुख पो चेनर विमोख भय गोविंद सो जन्म अनेक महा दुख पो शिवट के प्रभु दिया अभे पद यम डर पियो जब दास कहा श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद यम डर पियो जब दास कहा मदन गोपाल शरण ते आयो मदन गोपाल बिहारी के गोल के बिहार हमारे हमारी गोल बिहारी के गोल बिहारी हमारे बोलो के बिहारी कृपाली धार गुरु निंबार न दया गोर लोक बिहारी कृपाण धाम गोर बारक दीन दया हम हैं गो बिहारी के गो बिहार हमार राधा कृष्ण राधे राधे किस्ना राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राद शाम, शाम, शाम, राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे ताते राधे श्याम राधे श्याम राधा राधा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे ताते राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण शरण निज ने राधे श्याम राधे श्याम krishna radhe radhe radhe shyam radhe shyam shyam radhe radhe radhe shyam radhe shyam jam radhe radhe radhe shyam radhe shyam jam radhe radhe shyam shyam radhe radhe shyam shyam radhe radhe shyam jam radhe radhe shyam shyam radhe radhe shyam shyam radhe radhe गोलो प्यारी भगवान की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की तेरह हजार दो सौ रुपए श्री बाबू सिंह जी स्नौब किशोर सिंह जी राजपुरोहित खारा बेरा पाली और आजीवन आप दे रहे हैं एक्यावन हजार रुपये बाबूलाल जी कालूराम जी गुर्जर दहमी कला बगरू जयपुर अग्यारह हजार रुपये श्री पोकराराम जी कोजाराम जी बिष्णु हेंडवाड़ा साचोर तेरह हजार दो सौ रुपए श्री नारायण सिंह जी आशू पुरोहित बागरा तेरह हजार दो सौ रुपये जगदीश चंद्र जी एक्वन सौ रुपये श्रीमती सतकामा जी सूरजगढ़ एकावन सौ रुपये श्री राजेंद्र जी रायपुर अग्यारह रुपये गीता देवी जी उड़ीसा तेरह हजार दो सौ रूपये श्री भवनलाल जी बंसी जी सोनी तेरह हजार दो सौ रूपये रामविलास जी सोनी श्री विमला जी चौधरी जयपुर ये गो सेवा में राशि की अब संतों की सबकी उपदेश और आशा आप और हम सबसे यही है कि दिन के उजाले में कोई ऐसा काम मत करो कि नींद ना आए रात के अंधेरे में और रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम मत करो कि मुंह छिपाते फिर दिन के उजाले में यह संतों की हम सबसे अपेक्षा है और किसी को कुछ किसी को कुछ कुछ किसी को बहुत कुछ पर सब कुछ तो केवल और केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने संसारिक सारे सुख त्याग कर सेवा और जन सेवा में जीवन समर्पण किया है ऐसे महान तपस्वी गो उपासक परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास महाराज के श्री मुख से आप सभी श्री गर्ग संहिता कथा का रसपान करेंगे मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा इन गो भक्तों को धन्य करें कृतार्थ करें परम पूज्य द्वाराचार्य जी महाराज परमहसास्वादितरणकमल चिन्मकर भक्तजनमानसाय श्रीरांद्रा वागीशे वदने लक्ष्म से चक्षसि यस्ते हृद संवि नृषि हम भगे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण्यम धाम जगद्दाम नम राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के राधा पदक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत मत्खावली के राधा बिहार विपिने रमता राधा विहार विपिने रमताम मनो में ंदवन गोवर्धन यमुना पुली दुत्तमा प्रीति राम प्रहलाद नारद पराशर का रीशुक शौनकालजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भागवता वाछाकलुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति गुरचतुर्ना बपु इनि के पद वंदन किए नाश विघ्नने यद विश्व जगत्स्थवंगम ता धेनु शिसा वंदे भूतभव्य मतर बहुले समंगे ह्यकु भे क्षेम च सख्ये वही भूयसी यथा पुरा ब्रह्मपुरे शतक्रतोर् स वत्स शतक्रोर्वज्रधर भूयशया विष्णुपिवशोचा पथे स्थिता सहारद प्रकुवते शर्वसहती मंत्रेणतेनावंदे तय वै विच्य पापकतेन कर्मण लोका नवानों लोकानवाप्नोति से गवा फल चंद्रमसोति हिम मंत्रिजुष्टम पठे तो यहाँ पर सुसुगोष्ठ मध्ये नतस्य पापं न तपम भय नोकं सहस्रने सेलोकभ्य नमः श्री नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री नमः श्री सुरभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरव्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरव्य नमः श्री श्रीसूलभ्य नम श्रीसूरभव्य नम श्रीसूलभ्य नम श्रीसूलभ्य नम श्रीसूलभ्य श्री श्रीसूलभ्य नम श्री नम श्रीसूरभ्य श्री श्रीसूलभ्य नम श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नम श्री सुरभ्य नम श्री नम श्री सुरव्य नम श्री सुरम्य नम श्री सुर नम श्री सुर नम श्री सुरभ्य नम तो श्री सुरभ्यय नम श्री सुरभ्य नम Sri Surabhi nama, Sri Surabhi nama, Sri Surabhi nama, Sri Surabhi nama, Sri Surabhi nama, Sri Surabhi nama, Sri Surabhi. Sri Sudarshani Namah. Sri Sudarshani Namah. Sri Sudarshani Namah. Sri Sudarshani Namah. Sri Sudarshani Namah. Sri Sudarshani Namah. Sri Sudarshani Namah.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 namah shri suravyei namah shri suravyei namah shri suravyei namah shri suravyei namah shri suravyei namah shri suravyei namah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 a b c धे नमः श्री सुरभे नमः श्री सुरभे नमः बहुला माता की है श्री समंगा माता की जय श्री अकुतो भया माता की है श्री क्षेमा माता की है श्री सख्या माता की है श्री भूयसी माता की जय श्री सहा माता की है श्री गोलोक बिहारणी बिहारी जी की जे, जे। श्री गोलोक धाम की श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की अखिल गोवंश की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री शुरश्याम गोशाला की श्री सुरभि गोवंश पर्यावरण गौशाला की समस्त भारत वर्ष की समस्त गौशालाओं की समस्त गायों की समस्त ग्वाल वालों की समस्त गोपों की समस्त गोपियों की श्री गोपाष्टमी महामहोत्सव की श्री गोपाल की श्री कृष्ण बलदेव की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की, की श्री श्रीनाथ जी महाराज की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री तुलसी महारानी की श्री देवर्षिजी महाराज की महामुनि श्री गर्गाचार्य जी महाराज की श्री गर्ग संगीता की श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री मदाद्य शंकराचार्य भगवान की श्री श्रीमदाद्य निबार्क भगवान की श्री विष्णु स्वामी भगवान की श्री श्रीमदाद्य वल्लभाचार्य महाप्रभु की श्री श्रीमदाद्य रादाचार्य भगवान की श्री श्रीमदाद्य मध्वाचार्य महाप्रभु की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्रीमनित्यानंद महाप्रभु की श्री समस्त गोभक्त वृंदों की जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री नीलाचलधाम की सब संतन की जय जय श्री राधे हरि हरिशरणम भक्तवांछाकु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा गोविंद प्रभु की परम आराध्या उपास्या पूजया गो माता के चरणों में उसके अखिल वंश के चरणों में सादर साष्टांग वंदन करते हुए भाव से गो चरण रज को मस्तक पर धारण करते हुए समस्त पूर्वाचार्य ऋषि महर्षि गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन करते हुए ब्राह्मणों को नमस्कार करते हुए भगवान के मंगलमय चरित्र का शुभारंभ कर रहे हैं आज इस गो नवरात्रि महोत्सव की अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है गोपाष्टमी महापर्व गो माता के प्राकट्य के कई चरित्र ग्रंथों में प्राप्त होते हैं एक चरित्र के अनुसार गोमाता कार्तिक अमावस्या जिसे दीपावली महापर्व कहते हैं उस तिथि को अरुणोदय की वेला में प्रकट हुई एक ऐसा भी प्रमाण है देवताओं का जो दिनमान है उसी गणना के अनुसार देवताओं का एक दिन था और उस दिवस में समुद्र मंथन का कार्य संपादित हुआ समुद्र मंथन का कार्य तो देवताओं की काल गणना के अनुसार कार्तिक अमावस्या को क्षीर सिंधु का मंथन हुआ है और एक ही दिन में सभी रत्न प्रकट हुए हैं हम लोगों का एक वर्ष हो गया देवताओं का एक दिन रात हो गया तो उसमें अरुणोदय की बेला में समुद्र मंथन से गाय प्रकट हुई पंच गाव समुत्न्ना मथ्यमाने तासाम दधो मध्ये तुया नंदा तस् देव्यय नमो नमः और पांच महर्षियों को बहुला नंदा शुर शबला श्यामा ये गाय पृथक पृथक पांच महर्षियों को यह गाय प्रदान की गई तो प्रातः काल गोमाता का प्राकट्य है और प्रदोष की वेला में ततश्चाविभूत साक्षात श्री रमा भगवत रंजयंती दिश कांत्या विद्युत सौदाम दीपावली की प्रदोष वेला में भगवती सौंदर्य की लावण्य की धिष्ठात्री शोभा की धिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव एक ही दिन में गौ प्रगट है उसी दिन सु लक्ष्मी जी प्रकट है गौ प्रातः काल प्रगट है लक्ष्मी जी संध्या वेला में प्रकट हुई इस प्रमाण से गाय अग्रजा है लक्ष्मी जी की बड़ी बहने गैया लक्ष्मी जी अनुजा पश्चात अग्रजा है और लक्ष्मी जी अनुजा, है। हैं लक्ष्मी जी अनुजा है। इसी शास्त्रीय परंपरा का आदर करते हुए भारतवर्ष के बहुत बड़े इलाके में क्षेत्र में दीपावली की पावन तिथि पर प्रातःकाल गो पूजन की परंपरा रही है अभी भी मध्य प्रदेश के बहुत बड़े इलाके में दीपावली को गो माताओं का स्नान करा के प्रातः गो पूजन होता है सायंकाल को लक्ष्मी पूजन होता है और हमारी इस गो नवरात्रि महोत्सव के इस दिव्य भव्य आयोजन के माध्यम से बैठे हुए लोगों से एवं दूर तक लाभ लेने वाले लोगों से अभ्यर्थना है कि वे सब दीपावली को गोपूजन अवश्य करें गोपूजन से ही भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी और हम तो महाराज जी निवेदन करते हैं कि यदि दीपावली की पावन तिथि पर प्रातः काल गो पूजन किया जाएगा तो प्रदोष बोला में गरुड़ा रूढ़ा भगवती महालक्ष्मी नारायण के सहित पधारेंगी और यदि गो पूजन से विमुख होकर केवल लक्ष्मी पूजन किया जाएगा तो नारायण से शून्य कहें क्या कहें बिना नारायण के अकेली लक्ष्मी उल्लूक वाहिनी होकर पधारेंगी तो आप विचार कर लीजिए उल्लू पर बैठकर अकेले लक्ष्मी आवे ये ज्यादा श्रेष्ठ है कि नारायण भगवान के सहित गरुड़ा रूढ़ा भगवती महालक्ष्मी पधारें ये ज्यादा अच्छा है उल्लू पर बैठ कर आएंगी तो तुमको ही अपना वाहन बना लेंगी और उल्लू ऐसा प्राणी है जिसको दिन में भी नहीं दिखता इसलिए दीपावली की पावन तिथि पर गो पूजन अवश्य करें इस दिन गाय की जयंती है गाय का प्राकट्य है और इस तिथि के पश्चात नौ दिन ऋषि महर्षियों ने गो उपासना के लिए निश्चित किए हैं जो गो उपासना के लिए निश्चित की गई अवधि है उसी को हम लोग गो नवरात्रि कहते हैं तो महाराजी प्राचीन परंपरा में गो नवरात्रि की दीक्षा दीपावली को है व्रत की दीक्षा प्रतिपदा को गो पूजन पूरे भारतवर्ष में गोवर्धन पूजा के रूप में होता है और गोपाष्टमी को फिर गोपूजन होता है और नौमी को उद्यापन होता है तो यह जो परंपरा है यह प्रमाणित करती है कि किसी काल में यह नवरात्रि पूर्ण व्यवस्थित रूप से इस देश में मनाई जाती रही है किंतु कालक्रम से लोप हो गया उसका और वह केवल दो तिथियों में सिमट कर रह गई प्रतिपदा गोवर्धन पूजा और गोपाष्टमी आज आवश्यकता है सबके चित्त में भगवती यज्ञेश्वरी गोमाता की प्रतिष्ठा की और उसका यह बहुत श्रेष्ठ साधन है गो नवरात्रि के संपूर्ण देश में आयोजन हो हमारी सभी पूज्य संतों से प्रार्थना है कि वे गो नवरात्रि का महोत्सव जहाँ जहाँ उनके अपने स्थान हैं वहाँ अवश्य मनाएं और लोगों को कथाओं के माध्यम से प्रेरित करें कम से कम नौ दिन तक हमें भगवती गोमाता की उपासना का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा महाराज जी बैठे होते तो शायद हमको कहने में ज्यादा संकोच होता महाराज जी किसी कार्यवश कुटिया में पहुंच गए हैं करने कराने वाले भगवान हैं समस्त श्रेय भगवान को है और भगवान की प्यारी गो माता को है लेकिन प्रकट रूप में जो हम लोगों को अनुभव में दिखाई पड़ रहा है वो यह है कि भगवती गाय के उपासनात्मक स्वरूप को प्रतिष्ठापित करने का जो महनीय कार्य भगवान ने श्री स्वामी दत्तशरणानंद जी महाराज के द्वारा कराया है वह अत्यंत प्रशंसनीय स्तुति कार्य हम अपना विचार किसी पर थोप नहीं रहे हैं लेकिन हमारी ऐसी मान्यता है कि इस महनीय कार्य के लिए संभवतः भगवत संकल्प से ही उनका धरती पर आना हुआ हो इतने थोड़े समय में इतना बृहत कार्य भावनात्मक रूप से लोगों की भावनाएं इतनी जागृत कर देना यह सामान्य बात नहीं है हमारे परम स्नेही आदरणीय श्री महंत श्री राम किशोरदास जी महाराज जो उत्तराखंड धरासू से पधारे हैं स्वयं गोभक्त हैं गो उपासक हैं और हमारे गुरुदेव की आप पर बहुत भारी कृपा इस नाते से हम तो आपको अपना बड़ा गुरु भाई ही मानते हैं बहुत अच्छे संत हैं अभी आज मंच पर निकट आकर कह रहे थे कि मैं इस संपूर्ण उत्सव को देखकर अत्यंत अभिभूत हूं अत्यंत आह्लादित हूं वस्तुतः वातावरण ही ऐसा है और जैसा कि आपने कहा कि ये प्रकाश पुंज और आगे बढ़ना चाहिए हम कहते हैं भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में इसी प्रकार का महनीय कार्य होना चाहिए गांव गांव नगर नगर और फिर घर घर गो सदन होना चाहिए गोमाता की उपासना होनी चाहिए दूसरा श्रीमद देवी भागवत में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गाय के अवतरण की कथा ही गाय कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रकट हुई कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा ब्रज अवतार भयो कार्तिक शुक्ला प्रदीपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने उदाहरण तो पुराण का दिया और गाने लगे हिंदी के गीत छप्पे छंद गाने लगे ये पूज्य ठाकुर जी की प्रेरणा से श्री पथमेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से पथमेड़ा की पावन भूमि में ही रहकर गो दुग्धपान पूर्वक पुराणों के जो चरित्र हैं उन्हीं को भक्तमाल की छप्पे और कवित्त की शैली में उनको लिखित किया गया ये गोभक्तमाल ये ग्रंथ है शायद यहाँ प्राप्त भी होगा तो कल्पना के आधार पर कोई बात नहीं लिखी गई है शास्त्रीय प्रमाण उद्धृत करते हुए और ये छंदोबद्ध रचना इसलिए भगवत संकल्प से प्रस्तुत हुई है कि जिससे सब लोग गो उपासना का लाभ ले सकें और गाय के पौराणिक शास्त्रीय महत्व को समझ सकें इसके लिए कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो कार्तिक शुक्ला, शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीनी ने में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीनी नि प्रगति सुर भी संग मनोरथ वहिली प्रगटी सुर भी संग मनोरथ बस श्री दाम दो दूध गोविंद दीनो श्रीदाम दो दूध गोविंद दीनो भांड फूट गिरो दूध दूध को सागर की भांड भाण्ड फूट गिर दूध बूढ़ को सागर के नो क्षीर सिंधु महिमा बोलो कहीं श्रृंगार व्य क्षीर सिंधु महिमा बोलो कहीं श्रृंगार भयो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा व्रज अवतार भयो शुक्ला आर्तिक सुखला प्रतिपनाज अवतार भयो हाँ, सुर अवतार भयो हाँ, अवतार भयो देवी भागवत में वर्णन है कि एक बार नित्य गोलोक धाम में नित्य वृंदावन में श्री ठाकुर जी ने रास नृत्य किया उस रास नृत्य में श्री गोलोक विहारी श्याम सुंदर श्रमित तो हो गए यद्यपि महाराज जी वहाँ श्रम नहीं है लेकिन ये लीला है युगल सरकार श्रमित तो होके विराज गए और जब विराज गए सखी वीणा मुरज भी भागवत में कि एक उपाख्यान और आता है कि एक समय की बात है सूर्भी गऊ ने दूध देना बंद कर दिया छुटा गई गाय तो सूर्भि गाय के दूध देना बंद करते ही तीनों लोगों में दूध का अभाव हो गया अब बिना दूध के दही नहीं उसके बिना घृत नहीं उसके बिना देवारचन नहीं पितरों का हव्य नहीं पितरों का कव्य नहीं देवताओं का हव्य नहीं कोई पद्धति संभव नहीं है हाहाकार मच गया कर्म का धर्म का विलोप होने लग गया और सारी सृष्टि क्षीण होने लगी देवता भी दुर्बल हो गए ऋषि भी शक्तिहीन हो गए वे सब दुखी हो करके ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने कहा गऊ माता को मनाओ तुम लोग गऊ को भूल गए उन्हीं की कृपा से पुष्ट हुए उन्हीं को भूल गए तब सम्पूर्ण ऋषियों ने देवताओं ने इंद्र के सहित गो उपासना की हो सकता है यद्यपि ये गो उपासना नवरात्रि गो नवरात्रि में हुई ये बात देवी भागवत में नहीं लिखी लेकिन यह बात हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो गो उपासना कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अक्षय नौमी तक ही हुई हो गो उपासना हुई और उस समय इंद्र देव ने गोमाता की स्तुति की आज गोपाष्टमी महोत्सव है इसलिए हम लोग भी कम से कम दो चार श्लोक तो इंद्रकृत सुरभ स्तुति का स्मरण कर ही लें नमो देव्य नमो देव्यय महादेव्यूरभ्यय च नमो नमः नम च नमो नमः गवाम बीजस्व रूपा आय नमस्ते जगदम्बिके नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा प्रिया यई चा नमो राधा प्रिया चा राधा रानी की अत्यंत प्यारी है गैया नमो राधा प्रिया यई चा नमो राधा प्रियाय पद्सा नमो नमः पद्मा नमो नम नम कृष्ण प्रिया कृष्ण प्रियाय मात्रे नमो नमः मात्रे नम गवात्र कलवृक्षस्व कल्प ये कल्पवृक्षस्वाई साक्षात् कल्पृक्षे कल्पवृक्षस्व परे वृक्षस्वाई सर्व परे सतत पे क्षीरदाए धनदायीरदायनय बुद्धिदाई नमो नमः बुद्धिदाई नमो नम शुभाय्रा गोप्रदाय गोप्रदाय यशोदा कीर्तिद की धर्मदाई नमो नमः धर्म नमो नमः ये देवी भागवत के नौवे स्कंद के उनचासवे अध्याय के चौबीसवें से लेकर सत्ताईसवे तक के श्लोक श्लोक संख्या इस स्तुति का वर्णन है और इस स्तुति से शुरू ही माता प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होते ही फिर दूध दही की नदियां बहने लग गई बोलो गौ माता की जय महाराज जी वहा लिखा है कि गायों में दूध कम हो जाए तो स्तुति का पाठ करने से दूध बढ़ जाता है ये भी लिखा है और ये भी लिखा है कि वहीं देवी भागवत में ही वर्णन है कि द्विजातियों को ओंकार युक्त सुरभ्य नमः प्रणवयुक्त सुरभ्य नमः का जप करना चाहिए और जो द्विजाति से इतर हैं उनको सुरभ्य ही इस पंचाक्षर का जप करना चाहिए ये उसमें आज्ञा दी गई संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान है दूसरी गौ माता के प्राकट्य की कथा यह कथा तैतरीय श्रुति में वर्णित है सृष्टि हे तु विधि तप कियो प्रगट तेज गौरूप व करौ सृष्टि हरियाज्ञा पा ब्रह्मा तपकिनो करो सृष्टि हरियाज्ञा पा ब्रह्मा तपकिनो दिव्य तेज भयो प्रकट सिमट गोरूपनो दिव्य तेज भयो प्रकट सीमट गौरूप सो सकल सृष्टि पालक पोषक यश सब जग छायो सकल सृष्टि पालक पोषक सब ने सुख पायो कल्याणी पावनी मात भद्रा यश गायो कल्याणी पावन मात मदायस तैतरीय ते श्रुति कथा सुचि जगन्मात गौ नाम भय तैतरीय श्रुति कथा सुचि जगन्मात गौ नाम भयो ते सृष्टि है तू विधि तब गट तेज गौरू भयो।, भयो मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम धेयम मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग को मिलाकर वेद ये संज्ञा होती है तो तैत्रीय ब्राह्मण में ये कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि में सारी शक्ति लगा दी भगवत कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार तो कर दिया लेकिन महाराज जी स्वेदज अंडज उद्भिद जरायुज चारों प्रकार की सृष्टियों के पोषण की समस्या आ गई हाहाकार मच गया अब निर्माण तो हो गया लेकिन उसके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं इसके बिना सब राधे राधे ये जो हम बोल रहे हैं ना ये भी इसी की कृपा है कलऊ अन्नगत प्राणा सर्वथा आहार ग्रहण करना छोड़ दे तो कहां बोलने की शक्ति रहेगी कब तक रहेगी हाहाकार मच गया भूखी प्रजा त्राही त्राही करने लगी केवल चर सृष्टि नहीं आचार सृष्टि भी वह अत्यंत क्षीण होने लगी तब श्री ब्रह्मा जी व्याकुल हुए और उन्होंने विचार किया कि संपूर्ण समस्याओं का समाधान तप ही है ब्रह्मा जी कठोर तप में प्रवृत्त हो गए और तप का हेतु ही यही था संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण हो संपूर्ण प्रजा का पोषण हो संपूर्ण सृष्टि का पोषण हो यह संकल्प लेकर ब्रह्मा जी तप करने लगे तप करते करते ब्रह्मा जी का तप इतना दुर्धर्ष तप हो गया इतनी शक्ति प्रकट हो गई इतना तेज प्रकट हो गया कि ब्रह्मा जी की वह विलक्षण तपश्चर्या एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट होकर भगवती गोमाता के रूप में प्रकट हो गई कल चर्चा आई थी ना कि गाय समस्या नहीं गाय समाधान है ब्रह्मा जी के सामने समस्या थी सारे ब्रह्मांड की और उस सारे ब्रह्मांड की समस्या का समाधान गाय से हो गया गाय प्रकट हो गई सुभद्रा मनोरमा सुरभि भगवती गोमाता प्रकट हो गई और उसका दर्शन करके देवताओं को बड़ा आनंद हुआ ब्रह्मा जी बोले समस्या का समाधान हो गया अब संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण करने वाली ये सबकी पोषिका भर्तिका सबकी सबको धारण करने वाली सबकी धात्री अब गो माता प्रकट हो गई है ये सबका समाधान है वो वस्तुतः गाय समस्त प्रकार के जीवों का पोषण करती है सबका पोषण गाय करती है कहां तक कहें सारे प्राणी इस पृथ्वी पर ही उत्पन्न होते हैं और यहीं विनष्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी का पोषण गाय के गोबर और गोमूत्र से होता है पृथ्वी का आहार गाय का गोबर और गोमूत्र है इसलिए गाय सबकी पोषिका सबकी पालिका है दूसरी कथा और तैत्तरीय ब्राह्मण में आई है इसमें गाय का जो वैदिक महत्व है वो सुस्पष्ट होता है तैतरीय ब्राह्मण शुचि गो अवतार कथा कही करी ब्राह्मण सुचि गो अवतार कथा कही करिय चेतन सृष्टि प्राण हित यज्ञ रचाय करिय चेतन सृष्टि प्राणित यज्ञ यज्ञ कुंड गो प्रकट सवन अधिकार जताओ यज्ञ गो प्रकट सवन अधिकार जताओ वायु कहो तन दियो प्राण में अग्नि बतायो वायु कहो तन दियो प्राण में बताओ सूर्य कहीं मैं दृष्टि मुख्य विधि प्राण सुनायो सूर्य कहीं मैं दृष्टि मुख्य विधि प्राण सुनायो प्राण अग्नि से प्रकट जान गाय अग्नि को विधि दई ब्राह्मण सुची गो अवतार कथा कई तैतरीय ब्राह्मण सुची गो अवतार कथा कई अग्निहोत्र प्रकरण में तैत्य ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया गौरवा अग्निहोत्रम अग्निहोत्र क्या है कहते गाय ही अग्नि अग्निहोत्र मैने गाय यज्ञ है तैत्रीय ब्राह्मण में यह कथा आई है कि भगवत संकल्प से भगवत आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अचेतन सृष्टि की और फिर उसे चेतन चेतन जीवात्मा से युक्त करने के लिए चेतन करने के लिए ब्रह्मा जी ने हवन किया यज्ञ किया हवन किया और जब हवन किया तो उस ब्रह्मा जी के उस हवन से तीन देवता प्रकट हो गए अग्नि वायु और आदित्य ये तीन देवता प्रकट हो गए ये तीन देवता सृष्टि के प्रथम चेतन देवता माने गए अग्नि वायु और आदित्य ब्रह्मा जी ने इन तीनों देवताओं से कहा कि तुम भी सृष्टि विस्तार के लिए चेतना चेतन जगत के विस्तार के लिए तुम भी यज्ञ करो इन तीनों देवताओं ने यज्ञ किया तैत्री में लिखा है तेषाम हुतात् अजायत गौरेव अग्नि वायु और आदित्य इन तीनों ने जब आहुति दी तो अग्नि के कुंड से गाय प्रकट हो बोलो गौ माता की बाबा यज्ञ कुंड से प्रकट है गाय। यज्ञ कुंड से प्रकट हो गई। अब इतनी इतनी सुंदर मा इतनी सुंदर माता, माता के तीनों देवता कर रहे थे यज्ञ झगड़ा शुरू हो गया वायु कहते थे मेरी आहुति से प्रकट हुई है इसलिए गाय मेरी है सूर्य नारायण कहते थे मेरी आहुति से प्रकट हुई है मेरी गाय है और अग्नि कहते थे मेरी गाय है अब महाराज जी तीनों चाहते थे गाय एक और ग्राहक तीन ब्रह्मा जी ने देखा विवाद हो रहा है ब्रह्मा जी को बुलाया बोले आपने चेतन सृष्टि की आज्ञा की थी ये विवाद हो गया आप निर्णय करो कि ये गाय वस्तुतः किसकी है आहुति तो तीनों ने दी है और तीनों की आहुति से गाय प्रकट हुई है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि गाय है किसकी श्री गोलोक बिहारी भगवान की किसकी गाय है आप तीनों में से किस देवता ने किसके निमित्त आहुति दी अग्नि से पूछा ब्रह्मा जी ने अग्नि ने कहा मैंने प्राण देवता को आहुति दी वायु से पूछा वायु ने कहा कि मैंने शरीराभिमानी देवता को आहुति दी आदित्य से पूछा सूर्य नारायण से पूछा आपने किसको आहुति दी सूर्य नारायण ने कहा हमने नेत्राभिमानी देवता को आहुति दी अब फैसला ब्रह्मा जी को करना था ब्रह्मा जी ने कहा वायु ने शरीराभिमानी देवता को आहुति दी और सूर्य ने नेत्राभिमानी देवता को आहुति दी किंतु अग्नि ने प्राणाभिमानी देवता को आहुति दी इसलिए इनमें प्राण ही मुख्य है श्री त्रिवनदास महाराज विराजमान है यह कहां का है त्रेष्ठा शायद छांदोग्य का प्रकरण है छांदोग्य में है कि इंद्रिया वो कह रही थी कि हम बड़े हैं हम बड़े हैं हम बड़े हैं तो कहा कि ठीक है जिसके चले जाने से यह शरीर एकदम अपावन हो जाए पापिष्ठतर जैसा हो जाए वही श्रेष्ठ होगा तो एक एक करके शरीर की सभी इंद्रियां घूमने फिरने चली गईं लेकिन फिर भी चेतन जब तक भीतर रहा तब तक, तक कुछ भी बिगड़ा नहीं और अंत में उस प्राण ने कहा मुख्य प्राण ने कहा कि अब तुम सब यहीं रहो अब हम जाते हैं थोड़ा तो जैसे किसी कुशल द्रुतगामी अश्व को सुपुष्ट अश्व को कषाघात किया जाए चावुक से प्रहार किया जाए और उसका पैर कच्चे धागों से छोटी छोटी खूंटियों से बंधा हो तो उन खूंटियों को उखड़ने में धागों के टूटने में कितना समय लगेगा एक क्षण में उखड़ जाएंगे ऐसे ही वो इंद्रियां सब अपने अपने विषय को ग्रहण करने की क्षमता खोने लगी और वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी त्वन्न श्रेष्ठा हे प्राण आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं बाबा प्राण से गाय उत्पन्न भई है गाय गाय नहीं है गाय सबकी चेतना है सबका प्राण है प्राण के बिना जैसे शरीर की कोई महिमा नहीं है ऐसे ही गाय के बिना न पिंड की महिमा है न ब्रह्मांड की महिमा है गाय सबकी चेतना है गाय प्राण है ब्रह्मा जी ने कहा कि ये गाय अग्नि को समर्पित की गई अग्नि को गाय दे दी गई और अग्निर्वय ब्राह्मण अग्नि निश्चित ही ब्राह्मण है क्योंकि ब्राह्मणों से मुखम आसित और मुखात अग्नि ही इसलिए अग्नि ब्राह्मण है अग्नि की उत्पत्ति भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से अब महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार हिरण्यगर्भ गर्भ ब्रह्मा जी के मुख से सूर्यि की उत्पत्ति तो अग्नि की उत्पत्ति मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से और गाय की उत्पत्ति मुख से इसलिए गौ ब्राह्मण और अग्नि ये कहने में तीन हैं इनका वर्ण एक ही है इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व के एक में अध्याय में जहाँ एक विलक्षण धर्म संसद का वर्णन है वहाँ अग्नि से पूछा गया धर्म का सार क्या है वहाँ अग्नि कहते हैं धर्म का सार यही है कि गौ ब्राह्मण और मैं अग्नि हम तीनों में तत्वज्ञ पुरुष भिन्नता नहीं रखते हम तीनों एक रूप ही हैं इसलिए इन तीनों का सम्यक समादर करना संपूर्ण सनातन धर्म है और इनका तिरस्कार करना अक्षम्य पाप है अपराध है अग्नि कहते हैं गौ ब्राह्मण और अग्नि इन तीन की ओर जो पैर दिखाता है या पैर से स्पर्श करात करता है इनका तो महाराज जी वहां लिखा महाभारत में कि उसके स्वर्गस्थ पितर भी नरक में धकेल दिए जाते हैं और वह जीव घोर रौरव नरक में जाता है और जब रौरव नरक में बहुत समय तक यातना भोगता है तो उसके बाद यमलोक के ऋषियों से पूछा जाता है कि बहुत दिन हो गए इनको यातना भोगते भोगते अब इनकी मुक्ति का सम मुक्ति का विचार किया जाना चाहिए तो अन्य अन्य प्रकार के पाप करने वाले लोगों की मुक्ति का विचार वहां कर, करते हैं ऋषिगण किंतु गौ ब्राह्मण और अग्नि का तिरस्कार करने वालों की मुक्ति का समर्थन यमलोक में विराजमान धर्मा धर्मा धर्म का निर्णय करने वाले पापुण्य का निर्णय करने वाले ऋषि नहीं करते अग्नि कह रहे हैं उनका नरक से कभी उद्धार नहीं होता इसलिए भैया गौ का तिरस्कार मत करो ब्राह्मण का तिरस्कार मत करो अग्नि का तिरस्कार मत करो हमारी बात अनुचित नहीं मानना ब्राह्मण कैसा भी है वो भगवत स्वरूप है उसका तिरस्कार मत करो गर्भगत ब्राह्मण को भी प्रणाम किया गया है बटुक ब्राह्मणों को भी प्रणाम किया गया है यज्ञाग्नि जला सकती है जलाती है कहीं लग जाए तो सब जल सकता है क्या चिताग्नि नहीं जला सकती है क्या यज्ञाग्नि बहुत पवित्र है और चिता की अग्नि उतनी पवित्र नहीं है लेकिन जलाने का काम दोनों करती है यज्ञाग्नि भी करती है और चिताग्नि भी करती है हम निवेदन यह कर रहे हैं कि जो यज्ञाग्नि के समान पवित्र धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है उनका तिरस्कार करने वाला भी जल जाएगा कथंचित कोई ब्राह्मण धर्म और सदाचार से भी शून्य है केवल जातिया ब्राह्मण है तो वह चिताग्नि के समान है उसका भी तिरस्कार करने वाला भस्म सात हो जाएगा ब्राह्मण यदि अपने धर्म का पालन नहीं करता तो यह उसकी जिम्मेवारी है हम ब्राह्मण का तिरस्कार करेंगे हमें दोष लगेगा यही बात गाय की है यही बात अग्नि की है इनका अनादर नहीं होना चाहिए वहां बाबा गोमाताओं से पूछा गया उस प्रकरण में आप बताओ धर्म का सार उसमें सब सम्मिलते हैं गोष्ठी में तो गो माताओं ने भी कहा गाव ऊंचू गायों ने कहा गो माताओं ने कहा आज गोपाष्टमी इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं गो माताओं ने कहा कि धर्म का सार यही है हमारी गोशाला में जाकर हमारे नामों का कीर्तन करना ये जो कर लेता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसको नित्य गोलोक की प्राप्ति होती है उसके उसके सारे दुख समाप्त तो हो जाते हैं और अलग अलग लोकों में गाय की स्थिति है महाभारत के श्लोक हैं बहुले समंगे यकुतो भये क्षेमे च सख्य वही भूयसी च बहुला समंगा अकुतो भया क्षेमा सख्या भूयसी और सर्वसहा ये मेरे सात नाम हैं इन सात नामों का कीर्तन करने से ब्रह्मांडोदर स्थित समस्त गोवंश का वंदन और स्मरण हो जाता है विमुचित पाप कृत कर्मणा वो सारे पाप कर्म से मुक्त हो जाता है उसको गो सेवा का गोदान का पुण्य प्राप्त तो हो जाता है चंद्रमा के समान कांति प्राप्त तो हो जाती है और अंत में लिखा है सहस्र नेत्र से च या तिलोकम सहस्र नेत्र कौन है सहस्राक्ष सहस्रपात यहाँ जी लोकान अवाप्ती पुर से पहले आ गया है तो पुरंदर से इंद्र से लोकान अवाप्नौती लोकम नहीं लोकान माने इंद्रादी लोक ब्रह्मलोक तक लोक प्राप्त करता है तो वहां अर्थ अधिगत हो गया है फिर इसी क्रम में आगे सहस्य लोकम गो माता है तो सहस्त्र नेत्र वहां इंद्र नहीं है नहीं तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा इसलिए सहस्र नेत्रस्य का तात्पर है भगवान का नित्य वैकुंठ गोलोक साकेत जो है उसे वह प्राप्त कर लेता है भगवान के नित्य धाम को क्योंकि सर्वतः पाणी पादोस सर्वतोक्षिशरोमुखम सर्वतःति मल्लो के सर्वृत्ति ऐसे भगवान सहस्र नेत्र जयाति लोकम उन भगवान की सनिधि को जीव प्राप्त कर लेता है बोलो गौ माता की जय महाभारत अनुशासन पर्व में भी एक कथा है महाराज जी वहां लिखा है कि ये सतहत्तरवें अध्याय का प्रसंग है इसमें लिखा है कि कथा कल्पभेद से कुछ थोड़ा अंतर देकर के है ऐसे एक कथा आप श्रवण कर चुके हैं ब्रह्मा जी ने तप किया और गाय प्रकट हो गई ये दूसरी कल्पभेद से कथा है कि समस्त प्रजा पोषण से वंचित होने के कारण मनु और प्रजापति इंद्रादि देवताओं के सहित ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी घबरा गए भगवान की आज्ञा से सृष्टि तो बना दी पर पोषण नहीं हो रहा है क्या करें तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा कोई गंभीर समस्या है तो कुछ थोड़ी ठंडाई पी लें बादाम का शरबत पी लें थोड़ी ताजगी आवे तो फिर इस गंभीर समस्या पर विचार किया जाए आजकल तो लोग चाय पी कर के विचार करते हैं इसलिए वो विचार बढ़िया नहीं होता पुराने लोग दूध पी करके विचार करते थे हैं तो श्री ब्रह्मा जी ने अमृत पान किया स्वस्थता प्राप्त करने विचार की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए महाभारत में लिखा ब्रह्मा जी ने अमृत पान किया अमृत खूब पिया छक्कर ब्रह्मा जी ने और महाराज जी अमृत पीने के बाद ब्रह्मा जी को डकार आई ये भगवान ने कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है हम लोग खाते चले जाते हैं कोई बढ़िया चीज़ मिल गई तो पीते चले जाते हैं पर तृप्त तो हो गए तो डकार आ जाती वो संकेत है कि बस अब ठहर जाओ अब हो गया लेकिन महाराज एक से एक महावीर पुरुष हैं कल बिहारी शरण जी बता रहे थे एक महानुभाव के बारे में एक सौ पा गए बोलोवृंदावन बिहारी महाराज जी की भी एक भोज्य भोजन शक्तिश्वर नालपस्य तपस्फलन भोज्य पदार्थ भी प्राप्त हो और भोजन की सामर्थ्य भी हो यह भी कम तपस्या का वो नहीं है बड़ी तपस्या होती महाराज वही खा पचा सकते नहीं तो बहुत से लोगों के पास खाने के लिए बहुत कुछ रखा है पर वो खा नहीं सकते उनको डॉक्टर मना कर देता है अब बहुत से लोग ऐसे उनको भूख खूब रहती है उनको खाने के लिए नहीं रहता महाराज जी राजस्थान के गांव में हम गए तो हमारे बारा घाट वाले महंत जी वहाँ भी रहे थे तो घाट वाले महंत जी ने कहा श्रीराम प्रवेश दास जी महाराज उन्होंने कहा कि महाराज जी ये वृद्ध गैया चराते हैं कितनी उम्र है गुजर जाति का था बाबा वो राजस्थान की बात नब्बे साल का वृद्ध गैया चरा कोई कमरमर झुकी नहीं कह शरीर लकुट लिए हुए तो लो महाराज ने बताया कि ये अभी भी शेर भर गुड़ खा सकते हैं और आधा शेर घी पी सकते हैं इतनी ताकत अभी भी है इनमें हमको बड़ा आश्चर्य हुआ तो हमने उससे पूछा हमने कहा कि आपकी उम्र कितनी तो उम्र उसने बता दी राजस्थानी में बोल रहा था आशय हम समझ रहे थे महाराज नब्बे की आयु है अच्छा तो घी पी सकते हो आधा किलो महाराज जी बोलते आधा सेर घी पी सकते हो एक किलो गुड़ खा सकते हो हाँ महाराज अभी लाओ अभी खा के दिखाता हूँ बड़े सरल भाव से कहा फिर उसने क्या कहा बोले महाराज खा तो सकता हूँ पर क्या करूँ बुढ़ापे में भी मैं गैया चराता हूँ तब भोजन मिलता नहीं तो भोजन न मिले हाँ खा तो सकता हूँ पर खिलाने वाला है कौन कौन पूछे हमको? आधा शेर शेर भर गुड़ खाओ और आधा शेर घी पियो पुराने लोग ऐसे थे हमारे श्री हरे बाबा महाराज जी के बड़े घी के बड़े प्रेमी थे महात्मा 104 वर्ष की आयु तक भी बाबा शरीर पे झुर्री नहीं पड़ी थी घी रोज खाते थे खूब गऊ का घी वो अपने पिताजी के बारे में बाबा बताते कि गए बंसीधर शर्मा नाम था पिताजी का भोजन करने बैठे अपनी ससुराल में तो उनकी सासो माँ घी लेके आई जग से घी परोसने के लिए तो इतना बड़ा गिलास था आधा शेर पानी आवे उसको फेंक दिया उन्होंने कहा इसमें भर दो दाल साग में क्या डालो इसमें भर दो भर दिया उसने तो भोजन के पूर्व ही आधा शेर घी पी गए खाली कर दिया गिलास भोजन के पहले ही फिर उसने भर दिया तो आधा शेर भोजन के बीच में पी गए और अंत में उसने कहा सास ने हँसते हुए कहा कमर साहब और लाऊं बोले हां खाली एक गिलास लिया तो आधा शेर घी फिर उसने दे दिया तो भोजन करने के बाद आधा शेर फिर डेढ़ शेर घी पक्का पी गए तपाया हुआ डेढ़ शेर पक्का तपाया हुआ घी पी गए सास ने कहा कमर साहब घी पी नहीं जानते हो कि कुछ कर्तव्य दिखाना भी जानते हो तोले ससुराल है कर्तव्य दिखाने नहीं आए घी पीने आए और गांव की बात है बाबा तो सामने गऊशाला थी उसी में नोहरा बना हुआ था उसी में वो रुके थे और सामने घर था पुराने समय में मर्यादाएँ बहुत थीं तो उनके नोहरे पे गाय जहां बनती थी वहाँ एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान जिसको दस बीस पचास लोग भी मिलकर उठा ना सकें इतनी भारी चट्टान कई कुंटल की उस चट्टान को पंडित जी ने अकेले उठा कर उनके घर के दरवाजे पर सेट कर दिया अब घर के लोग निकल नहीं पावे हाहाकार मच गया पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो गया कैसे शिला को हटाया जाए खिड़की से झांक-झांक के देखें छत के ऊपर से देखें वो इतना बड़ा पत्थर जमाया किसने और वो हंसते हुए बोले अरे भाई कैसा गांव है बताओ एक छोटा सा पत्थर नहीं हटा सकते और उन्होंने जमाया था वो जानते थे कैसे वो निकलेगा एक तरफ उन्होंने अपनी एड़ी का इशारा लगाया और ऐसे उसको कंधा का सहारा लेकर उठा लिया पत्थर को बोले गांव के किस छोर पर रख के आऊँ कई क्विंटल वजन का पत्थर मारा गाँव के किस छोर पर रख के आऊँ बाबा कहते थे ससुर जी ने लंबी डंडोत करी बोले कमर साहब अब पानी नहीं देंगे पीने को रोज घिये घी पियो इतनी ताकत है तब घी पीना खरेगा नहीं खूब घी पियो तो बाबा ऐसे ऐसे पाने वाले लोग पाने वालों की चर्चा आ गई तो महाराज ब्रह्मा जी ने छक्कर अमृत पान किया और अमृत पान से उनको डकार आई उस दिव्य अमृत की डकार से सुरभि उत्पन्न हुई सुरभि माने सुगंध सुरभि डकार में सुरभि आई सुगंध आई और उस अमृत की सुरभि से सुरभि माता प्रकट हो गई बोलो गौ माता की जय इसलिए महाभारत में लिखा है गौ और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही है ब्रह्मा जी ने कुलम द्विधा कृतम एक ही कुल के दो भाग कर दिए एक में हविष्य को स्थापित कर दिया तो दूसरे में मंत्रों को स्थापित कर दिया यह एक दूसरे के पूरक हैं भाई हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं आज गाय ही ब्राह्मणत्व को बचा सकती है आज ब्रह्मत्व का जो क्षरण हुआ है उसकी सुरक्षा केवल और केवल गोमाता कर सकती है और किसी में सामर्थ नहीं शरण को बचा सकती है गाय देखिए स्कंद पुराण का श्लोक है पृथ्वी के सात सुदृढ़ स्तंभ है गोभी सत्यवाद भी अलुदेर दानशीलो सत्यवीर मही उनमें गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हुआ और सदाचार के नष्ट होने से सतीत्व तो नष्ट हो गया असदाचारी स्वच्छाचारी पुरुष समाज में पैदा हो गए नारियों की पवित्रता को नष्ट कर दिया और जब नारी का पातिव्रत नष्ट हुआ तो सत्यवादी लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुषों का अवतरण कम हो गया अथवा बंदही हो गया तो एक गाय के नष्ट होने से सब नष्ट हो गया और एक गाय के सुरक्षित होने से सब सुरक्षित हो जाएगा इसलिए हमारी प्रार्थना है संपूर्ण मानव जाति गोरक्षा के लिए सन्नद्ध हो बहुत अच्छी बात है लेकिन कम से कम ब्राह्मण कटिबद्ध हो जाएं संत कटिबद्ध हो जाए गोरक्षण के लिए यदि ब्राह्मणों ने संतों ने गाय को बचा लिया तो गाय संतत्व को भी बचा लेगी और ब्राह्मण को भी बचा लेगी महाराज इस प्रकार से लिखा है तदीद मनसा ग्वा प्रजास आत्मना प्रजापति भगवान अमृतम प्रापिवत् स गृप्ति गंधम शुरुभि मुद्दिन ददर्शोदी मुखजाम सुता वर्ण कपिला प्रजा वृत्तिधे और एक कथा भविष्योत्तर पुराण की है यह कथा जो हम कह रहे थे ना कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली को गाय का प्राकट्य हुआ भविष्योत्तर पुराण की कथा है क्षीरो मंथन प्रगट पांच गाय ऋषि गण लय मंथन प्रगट पांच गाय ऋषि गण लय सुर सुशीला बहुला और सुभद्रानंदा सुरभि सुशीला बऊला और सुभद्रानंदा यज्ञ है तू भई प्रगट लोक माता सुख गंगा यज्ञ है तू भई प्रगट लोक माता सुख बरद्वाज भरद्वाज जम दग्निवशिष्ठ असित गौतम ऋषि भरद्वाज जम दग्निवशिष्ठ असित गौतम ऋषि प्रगति महिमा अमित कथा अगणित पुराण लिखी प्रगटली महिमा अमित कथा अगणित पुराण ब्राह्मण गोकुल एक है उभय कृपा सुख शांति नहीं ब्राह्मण गोकुल है सुख शांति लई शीरो दधि मंथन प्रकट पांच गाय ऋषि गण लई क्षीरो हाँ। दधि मंथन प्रकट पांच गाय ऋषि गण लय पांच गाये पांच ऋषि ऋषि पंच गाव समपन्नाथ्यमे महोद मध्ये तो या नंद तस्वें क्षीरोदयसूता पुरामृत मंथने पंच गहा सु पार्थ पंचलोक मातरा ये पांचों लोक माता है सारे जगन की माता है महाराज जी भरद्वाज जी को नंदा गाय दी गई महर्षि भरद्वाज को नंदा गाय दी गई जमदग्नि को सुभद्रा नाम की गाय दी गई वशिष्ठ जी को सुरभि गाय दी गई असित महर्षि को सुशीला गाय दी गई और महर्षि गौतम को बहुला गाय दी गई ये पांच गाय उत्पन्न हुई जमदग्नि भरद्वाज वशिष्ठा सित जग्रहु कामदाह पंचो गाव दत्ता इस प्रकार से गाय का प्राकट्य हमारे शास्त्रों में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णित है महाराज जी एक गोमती विद्या गोमती विद्या है इसमें ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत है और इसकी महाराजी बड़ी विलक्षण महिमा है उपनिषद में गवो उपनिषद में इसके जप की आज्ञा भी प्रदान की गई है यह गोमती विद्या अनादि है सबसे पहले भगवान पर परमात्मा भगवान श्रीमारायण ने इस विद्या का उपदेश ब्रह्मा जी को किया गोमती विद्या का और ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया इंद्र ने इस विद्या का उपदेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ को दिया महाराज जी भविष्य पुराण में लिखा है दशरथ जी ने गोमती विद्या का उपदेश राम जी को दिया और राम जी ने गोमती विद्या का उपदेश लक्ष्मण जी को दिया लक्ष्मण जी ने गोमती विद्या को उपदेश दंडकार ऋषियों को दिया और फिर ऋषियों से गोमती विद्या का प्रचार सारे धरती पर हुआ यह परंपरा विष्णु धर्म उत्तर पुराण में लिखी है तो इस गो विद्या की परंपरा के एक आचार्य श्री राम जी भी दशरथ जी भी उस परंपरा के आज इंद्र से उन्हें वह विद्या प्राप्त हुई और अपने पिता से गोमती विद्या राम जी ने प्राप्त की दूसरी परंपरा में वरुण के पुत्र पुष्कर उन्होंने भगवान परशुराम जी से इस विद्या को प्राप्त किया और परशुराम जी ने पितामह भीष्म को यह विद्या प्रदान की और पितामह भीष्म ने यह विद्या धर्मराज युधिष्ठिर को प्रदान की दूसरी परंपरा ये इसकी अनेक चंद्रवंशी राजाओं में यह विद्या आई है और महाराज जी इसके अनुसार तो सब कुछ गाय में ही प्रतिष्ठित है केवल 16 मंत्र हैं तो हमारा विचार है कि कम से कम आज इतनी पावन तिथि है इसका उच्चारण तो हम कर लें गोमती विद्या का हमको उच्चारण करने से भी अदृष्ट की सिद्धि होगी और श्रवण करने वालों का भी अदृष्ट सिद्ध होगा तो गोमती कीर्तेश्यामी सर्वपाप प्रणाशिनी ताम तुम्हें बदतो विप्र शुण शुशु समाहिता गोम सुरभयो सुरभयो नित्यं गावो निगुलगिका गाव प्रतिष्ठा गावा, गावा स्वयन परम अन्यमेव परम गाव दैवाना हविुम पावन सर्वूता क्षरती चहं हविषा मंत्रपूर्ण तर्पय्ती राी ऋषीण अग्निहोत्रेसु गो भूमि प्रयोजिता भूता गाव शरण उत्तम सबसे श्रेष्ठ आश्रय सभी प्राणियों का गाय है सब प्राणियों की रक्षक गाय है गावा पवित्र परम गाव मंगल गाव स्वर्ग से सोपान गावस्वर्गे पूजिता गाव काम नान्यत दान्यत परम परमृत इसी गोमती विद्या का ये मंत्र है ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे शा। शा। नमो ब्रह्म पवित्राभ्यो पवित्रभ्यो नमो नम इसी गोमती विद्या में वर्णन है ब्राह्मण गावल द्विधा स्थित एक मंत्रस्थंती हवरेकत्र ब्राह्मण और गा गाय ये दो कुल एक ही कुल दो भागों में स्थित है एक में मंत्र प्रतिष्ठित है तो दूसरे में हविष्य प्रतिष्ठित है देव ब्राह्मण गो साधु साध्वी भी जगत धारिये वै सदा तस्मात्व सर्वे तमा सदा गोमती विद्या में लिखा है देवता ब्राह्मण गाय साधु और सती नारियां ये सम्पूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं इसलिए इनकी सदा सेवा करनी चाहिए इनका आदर करना चाहिए गावो मापतिषंतु हेम श्रृंग पयो मुचा सुरभ्य शौरभे यगरम यथा इस गवोपनिषद में इस गोमती विद्या में प्रार्थना की गई है हे पर ब्रह्म परमात्मन आप ऐसी कृपा करें हे श्री कृष्ण हम सब पर ऐसी कृपा करें कि सोने से जिनके श्रृंग मड़े हों ऐसी दूध की धार बहाने वाली गाय हमको घेरे रहें हम गायों के बीच में रहें हम गौशाला में रहें और जैसे नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं ऐसे गाय हमारे पास चल के आमें हम गायों के बीच में रहें ये प्रार्थना की गई है घृत क्षीर प्रदा गावो घृत ग्रत योन्यो घृतोद ग्रत नद्यो घृतावरता में संतु सदा घी दूध प्रदान करने वाली गाय घी गा, की योनि मूल कारण घी से उत्पन्न घी की नदियां बहाने वाली घी की भमर उत्पन्न करने वाली गाय हमारे घर में सदा निवास करें घृत मे हृदय निभ्याम प्रतिष्ठिम धृत मे सर्वतृत मनस्वी घृतम हमारे हृदय में घृत हो हमारी नाभि में घृत हो हमारे संपूर्ण शरीर में घृत हो हमारे मन में भी घृत हो घृतकी महाराज जी इतनी महिमा है ग गवामंगुति भुवना चतुर्दश यस्मा तस्मा शिव मे सदलोके गायों के शरीर में चौदह लोक संपूर्ण ब्रह्मांड गाय के शरीर में स्थित है इसलिए गाय की पूजा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है यत्र तीर्थे सदा पिबंध त्रषा जलम उत्तरंती पथा ये नत्र स्थिता तत्र सरस्वती कहते जिस झरने में जिस सरोवर में गाय प्रसन्न होकर जल पीती है कुंड का सरोवर का उसमें भगवती सरस्वती का निवास होता है ऐसी महिमा है महाराज वो सारस्वत तीर्थ हो जाता है गावो गावो संतु सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठ में गावी गावई हम नित्यम हे भगवन हम निरंतर नित्य गायों का दर्शन करें गाव पश्यंतु मदा गाय प्रेम भरी दृष्टि से हमको देखें गावो स्मांकम वयम तासाम गाय हमारी हैं और हम गाय के हैं य तो गावस्त तो वयम गाय है इसलिए हम हैं यदि गाय ना होती तो हम भी नहीं होते हैं गवाम ही तीर्थ है ह गंगा तद्रजसि प्रवृद्धा लक्ष्मी करीषे प्रणतौ च धर्म ता तासाम सततिया तणाम सततिया ऐसी माताओं को सतत प्रणाम करना चाहिए ऐसी गायों को नित्य प्रणाम करना चाहिए आज पहले विचार किया गया था कि ठाकुर जी के श्री जी के प्राकट्य के साथ गाय का प्राकट्य भी मनाएंगे लेकिन ठाकुर जी की यही इच्छा थी कि गोपाष्टमी को ही ये चरित्र हो इसलिए आज गोपाष्टमी के पावन अवसर पर ये चरित्र हुआ तो राधा कृष्ण जी जो उत्सव के आचार्य हैं वो कहाँ चले गए पता नहीं तो बड़ी सुंदर गायकी सुर भी मंगल गाय आ सखी सुर भी मंगलगा सखी प्रेम के सिंधु सम सखी प्रेम के कैसी समाई समे सुर भी मंगल का हा सुर मंगल ए जी प्रेम के सिंधु समाई Mangal e per se, Mangal e per se na Mangal e per se, Mangal e nam. So सका बऊला खे माँ समा सका सभी जो नाम अभी हमने लिए ना महाभारत में सब आ गए इसमें हाँ बउला खे माँ समा समा सदय शी नाम सुगा I ah, I do I. प्रेम किसी तो बनाया प्रेम किसी मना घोष माई गो दोन मंगल घोष माई गो दोन मंगल माट घमर सुखदाये आ माट घमर सुख सुखदायसुदा कान जगावन मंगल चुदा कान जगावन मंगल वालन भी सुहाइये लाल भीहाइए सखी सुर भी मंगल गाय सखीसुर मंगल माखन चोरी लीला मंगल माखन चोरी माखन चोरी लीला मंगल माखन चोरी लीला मंगल ग्वालन भीड़ सुहाए ग्वालन भी सुहाई सके सुरली मंगल सुख गोचारण बन बन लिया गो श्रृंगार सुहाय गो श्रृंगार सुहाई राधा माधव कुंज केली सुख राधा माधव कुंज केली सुख अष्ट सखी संग ध्याई सखी संग ध्या सुर भी मंगलगाइए सुर भीम o oh, oh, oh. करके आती है तो बड़ी प्यारी शोभा होती है आ, आवन की शोभा मंगल में आवन की शोभा मंगल में मुरली मधुर सुनाई किश् भी मंगल गाये किशुर भी मंगल दाये किशर भी मंगल गाय गर्ग संगीता तथा सुहावन गर्ग संगीता तथा सुहावन गर्ग संगीता कथा सुहावने गर्ग संगीता कथा सुहावने तन मन कान चला सखी सुर हो सुर भी, भी मंगले गाई मंगल गाय सखी सुर भी मंगल आए सखी सुर भी मंगल गाय सखी सुर मंगल गा वही तो नंबर आया नाचने का राधा कृष्ण जी भाग्य पीछे प्रगति सुरख दया प्रगति सुर दैया सकल जग बाजे बा प्रगति सुरभि सुख दैया सकल जग बाजे जग बाजे बधैया सुरवे सुरख भैया सकल जग बा हरि की करुणा प्रगट हरि की करुणा प्रगट है बहुत ध्यान से सुने सामने जो यज्ञेश्वरी गोमाता बैठी हैं इनका नाम करुणा है जय हो ये करुणा है इनकी पुत्री अक्षया है की करुणा प्रगट भैया हरिकुणा प्रगट भैया प्रगति सुर भी सुख दैया सकल जग बा बदैया प्रगति सुर भी सुख दैया सकल जग बा बदया हर की करुणा प्रगट है हर की करुणा प्रगट है हर की करुणा प्रगट है हर की करुणा प्रगट करुणा मई सुख दैया सकल जगबाजे भदैया करुणामयी सुख दैया सकल जग बाजे बदैया भगती सुर भी सुख दैया सकल जग बाजे भदैया भगती सुर भी सुख दैया सकल जग बाजे शेर सिंधो मंथन से प्रगटी क्षेर सिंधु मंथन से प्रगटी क्षीर सिंधु मंथन से प्रगति क्षेर सिंधु मंथन से प्रगटी यज्ञ हे तू सुख दैया सकल जग बधैया यज्ञ है तू सुख दैया सकल बटी सुरभि सुख दैया सकल जग बाद बदैया बगटी सुरभि सुख दैया सकल जगवा बदैया अमृतपान प्रजापति की नो अमृतपान प्रजापति की नो हाँ भाई गाओ दोहराओ जरूर अमृत पान प्रजापति की पान प्रजापति की ना सुरभि से प्रगति गैया ए हा सुरभि से प्रगटी गैया सकल, सकल जग बाजे बधैया सुरभि से प्रगट गैया सकल जग बा बधैया भि सुख दैया सकल जगबाजे बदैया बस सुरवे सुख दैया सकल जगबाजे बदैया रस बिहारी तन समाचारो रस बिहारी संग संगे रस बिहारी तन समाचारो रस बिहारी या तन से प्रकट भई गैया सकल जग बाजे बदैया तन से प्रकट गैया सकल जग बाजे बदैया प्रगटी सुरभि सुख दैया सकल जग बाजे बदैया प्रगटी सुरभि सुख दैया सकल जग बाज बदया वत्स मनोरथ दुध पानरथ वत्स मनोरथ दुध पान वत्स मनोरथ बुध पानरथ वत्स मनोरथ दुध पान मनो भयोश्री दाम दुहैया बीरज में बाजे बदैया पयो सीता माधु भैया बीरज में बाजे बदैया प्रगति सुरभि सुख दैया व्रत में बाजे बदैया प्रगति सुरभि सुख दैया धीरज में बाजे बदैया सृष्टि रची विधि तूष न पायो सृष्टि रची विधि तूष्ण पाओ सृष्टि रची विधि दोष न पायो, पाय रची विधि सोष न पायो अब यज्ञ से भई प्रकट गैया सुरभि बाजे बधैया यज्ञ से प्रकट भई गैया सकल जग बाजे बा प्रगटी सुरभि सुख गैया निरज में बाजे बदल प्रगटी रवि सुख दया बी बधाई भी अशास्त्रीय नहीं है जो कथा हमने कही है वही बधाई है अग्नि बायु रवि आहुति दीनी अग्नि बायु रवि आहुति दीनी अग्नि बायु रवि आहुति दीनी अग्नि बायु रवि आहु दीदी यज्ञ हे तू भई गैया हा यज्ञ हे भई गैया सकल जग बाज बदैया सकल जग बाजे बदैया प्रगति सुर भी सुख दैया सकल जग बाजे बदैया प्रगटी सुर भी सुख दैया हरि हर मन मुदित भये भेदी हरी हर मन मुदित भये भे देव सुमन झरलैया सल जग बाजे बदैया देव सुमन झरलैया सल जग ब प्रगति सुर भी सुख दैया सकल जग बाज बदैया सुर में सुख दैया शकल जग बाज बदैया कौन कौन नाच रहे हैं उमा रमा ब्रह्मणी नाचे उमार ब्रह्मणी नाचे, नाचे। उमारमा ब्रह्मी नाच उमारमा पूर्वजा गैया सकल जग बाजे बदै लक्ष्मी की पूर्व जा गैया सकल जग बाजे बदैया लक्ष्मी की जी जी गैया सकल जग बाजे बदैया लक्ष्मी की जी जी गैया सकल जग बाजे बदैया कार्तिक मास परम पावन भयो कार्तिक मास परम पावन भयो वो नवरात्रि मनैया सकल जग बाजे बया नवरानी मनैया सकल जग बाजे ब गोवर्धन पूजो पुजवा गोवर्धन पूजो पुजवा पुष्टि हा सुर भिय गिर सकल जग बा बदैया सुर भिया सकल जग बा बदैया प्रगटी सुरभि सुख दैया सकल जग बा बदैया प्रगटी सुर सुख दैया सकल जग बा बदैया गोपी ग्वाल मगन मन नाचे गोबी द्वाल मगन बने गोबी ग्वाल मगन मन नाचे गोपी ग्वाल मगन बने नंद गाँव बाजे बधैया सकल जग बाजे बधैया नंद गाँव बाजे बधैया सकल जग बाजे बधैया गाय भक्ति जन जन में गाय भक्ति जन जन में छाय गोलोक लोग बाजे बधैया ए बाजे गो लोग में बाजे बधैया प्रगति सुरभि सुख दैया बधैया दत्त शरण गोलोक बिहारी दत्त शरण गोलोक बिहारी दत्त शरण गोलोक बिहारी दत्त शरण गोलोक बिहारी राजेंद्र दास सुख दैया जल जग बा राजेंद्र दास सुख दैया सकल जग बा बदया प्रकटी ना। ना ना। ना भी सुख दैया सकल जग बाज बधैया प्रगति सुनभी सुख दैया सकल जगे बाजे बधैया बाज बधैया बाजे बधैया बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बधैया सुख भैया सकल जग जगबाजे बदैया सूरभि सुख, सुख दैया सकल जग बाजे बदैया श्री गौ माता लोग बैठ जाए थोड़ी देर कथा और होगी आज गोचारण का दिवस है तो अस् छाप के श्री परमानंद स्वामी जी का एक गोचारण का पद कह के प्रथम गोचारण चले कनाई प्रथम गोचारण थम गोचारण चले कनाई प्रथम गोचारण चले कनाई प्रथम गोचारण चले कनाई प्रथम गोचारण चले हम गोजारण चले कहान गोजार चले, चले कना कुंडल श्रवण कपोल विराजत कुंडल श्रवण कपोल बीरा सुंदरिता चलियांदरिता चलिया प्रथम गोचारण चले कनाई, प्रथम गोचारण चले माथे तिलक पितामंबर की छवि माथे तिलक पिताम्बर की छवि उर्मला पर राई उमलाप छाक लेते ग्रह बृहते नदी छाक लेते संग सखा सुखदा संग सखा सुखदाई प्रथम गोचार प्रथम गोचारण चले खन गोधन हा की आगे सब की नो गोधन हा आकी आगे नो काचे मुरली बजाई झे मुरली बजाई परमानंद प्रभु मदन मोन परमानंद प्रभु मदन मोहन ब्रजवासी ब्रजवासी सुरति कराई सूरति कर प्रथम गोचारण चले कना प्रथम गोचारण चले कना प्रथम गोचारण तो चले कना प्रथम गोचारण चले कना प्रथम गोचारण चले तना प्रथम गोचारण चले कना गोविंद चले चरावन गैया गोविंद चले, चले बन गैया गोविंद चले चरावन गईया गोविंद चले चरावन गईया गोविंद चले चरावन गईया गोविंद चले चरा चराव है ऋषु आज भलो दीना दिनों ऋषि सांडवी जी ने कही है आज, आज ही गोपाष्टमी है कृष्ण बलराम के कर कमल सो को पूजन कराओ और गोपवेश धारण कराए के गोचरण आरम्भ कराओ दीनो है इसी आज भलो दिनो दीनो है इसी आज भलो दिन कहो है जसोदा मैया कहो है जसोदा कहो है जसोदा दामया कह है जसोदा दाम गोविंद चले जरावन गैया गोविंद चलेवन गैया गो चले उ बडि नाये बसन भूषण सजी ओवटी न भाई बसन, बसन भूषण सजी विप्रन देत बधैया विप्रन देत बधैया कर सीरती लक आरती बारती कर तिल पुनिपुन बलैया पुनिपुन ले तलैया गोविंद चले चरावन गईया गोविंद चले जरा चतुभुज दास के के के सजी चतुर्भुज दास जी के सजी सखन सहित बल भैया सखन सहित बल भैया गिरिधर गबनत देखी अंक भरी गिरीधर बलत देखी अंक भरी मुख चुम ब्रजरैया मुर चूमो ब्रजरैया गोविंद चले चरावन चले चरावन गैया गोविंद चले चरावन गैया गोविंद जले जरावन गैया गोविंद चले चरावन गैया गोविंद चले जरा गोपाष्टमी महोत्सव की महाराज जी श्री गोलोक वाले महाराज जी आज्ञा कर रहे थे कि आज तो पूरा गोपाष्टमी महोत्सव में ही समय सार्थक हुआ कम से कम गर्ग संहिता की एक अध्याय की कथा हो जानी चाहिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन ये भी सब गर्ग संहिता के ही अंतर्गत है गोचारण लीला भी और सब तो अब आगे के चरित्र का भगवत कृपा से हम स्मरण कर रहे हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गो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 आज चार बजे से गो माता की भव्य शोभा यात्रा भी है जो तो प्रतिवर्ष होती है श्री समृद्धि माता छत्र चम्र से युक्त होकर के चलेंगी हम लोग पीछे पीछे चलेंगे और वेदों में भी आज के दिन गो माता के जलूस का वर्णन है गो शोभा यात्रा का बाबा वेदों में वर्णन है छत्र चक्रवर्ती सम्राट को गाय पर छत्र लगाकर चलना चाहिए उसके मंत्रियों को चमर ढुराते हुए चलना चाहिए लिखा है सप्तान तो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट भी गाय पर छत्र लगावे इसका मतलब वो संपूर्ण ब्रह्मांड के धीश्वरी के रूप में गाय की पूजा करे गाय को स्वीकार करे हम तो सही बतावे पूज्य संतों के चरणों में निवेदन है हम तो ये देखना चाहते हैं कि भारतवर्ष में अब वह भाग्यशाली दिन आवे कि आज की पावन तिथि पर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री छत्र चमर लगाकर गाय के पीछे चलें भारतीय संस्कृति का एक चरमोत्कर्ष दिखाई पड़े पर क्या कहें इन भाग्यहीनों का भाग्य कभी जगेगा कि नहीं पता नहीं तब तक इनका भाग्य जगने वाला नहीं है जब तक गाय की रक्त की एक बूंद भी भारत की धरती पर गिर रही है हम प्रार्थना करते हैं यज्ञेश्वरी गोमाता से शासकों को सद्बुद्धि प्रदान करें और वे इस भयंकर पाप से इस भारत की धरती को मुक्त करें भारत विश्वगुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो प्लास्टिक युग चला जाए लौह युग चला जाए भारतवर्ष में स्वर्णयुग आ जाए और भारत अखंड हो जाए भारत की सीमाएं सुरक्षित हो जाए और ये तब ये सब तभी होगा जब गाय अपने वैदिक शास्त्रीय पौराणिक स्वरूप में इस देश में प्रतिष्ठित तो हो जाएगी उसके बिना यह संभव नहीं होगा श्री नारद उवाच प्रें हरिम कनक रत्न शयानम श्याम शिशुम जन मनोहर मंदास यशोदा स्वांके चृतकल पद्म क्या प्यारे श्लोक हैं आह शायद ध्यान से नहीं सुना आपने प्रेंखे हरिम कनक रनम शनम श्याम शिशु जन मनोहर मंदहासम दृष्टारति यशोदा श्वांकेकार धृतक पद्म क्या बालकृष्ण की छवि है प्रेंखे हरि रत्न मणियों से जटित जटित स्वर्ण में पालने में बाल कृष्ण प्रभु पौड़े हैं। जनमनोहर हासम बड़ी मीठी हंसी है सबके मन को हरण करने वाली मंद मुस्कान है मैया यशोदा ने लालाए नजर न लग जाए दृष्टार तिहारी मसीबिंदु धर्म काजन को डिठोना लगाया मैया ने मसीबिंदु धर्म दृष्टि दोष परिहार के लिए नजर न लगे लाला लिए मैया ने डिठोना धारण करायो के चकार पल्ले से उठाकर अपनी गोद में ले लिया और धृत कज्जल पद्म नेत्र विशाल नेत्र हैं मोटो मोटो काजर लगे हुए है मैया ने अपने दक्षिण पयोधर के अग्रभाग को लाल जी के अधर पल्लवन के मध्य स्थापित कियो है आ, मैया ठाकुर जी से दूध पी रहे हैं धन्य है श्री गृगाचार्य जी महाराज को बिल्कुल झांकी सामने प्रकट कर दी है पादम पिवंत मति चंचल मद्भुता दूध पी रहे हैं, अपने करकन जैसे ऐसे कर रहे हैं अपने चरण भी हिला रहे हैं चंचलता मुदमापोपी ठाकुर जी की सुंदर सुभाष सुंदर वेणी थी भैया छोटा सा मयू पिछ लगा है पयोधर मुख में है अपने हाथ ऐसे हिला रहे हैं चरण उछाल रहे हैं लाल लाल चरण उछाल रहे हैं और महाराज कंठ में बबरी शेर, उसका केहरिनक केहरिनक, मेंगनखा ऐसे टेढ़े चंद्राकार बगनखा धारण किए हुए हैं वो भी इसलिए काउ की दृष्टि दोष न पड़ जाए नजर न लग जाए कठुला कंठ बज्र के हरिन सूरदासी करें गोरोचन को तिलक दिए शोभित कर नवनीत शोभित कर नवनीत ऐसे हमारे ठाकुर जी इतनी आनंद में बिहल